बंदे गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नि्ता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंद गोपी वनमनोहर वा छाकतरो वृपा सिंधु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नमक वाचा लंग लंगुंग तमहंग बंदे परमंदमाधवृंदाई तो वैपिया भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नम नारायण नमस्कृत नरुज नरोत्तम देवी सरस्वती तथो जय मुदी संकर्तनेथोपदेश गौरीयपत्र शुभ प्रकाशने गुभभोक्तिक्त भक्ति भोक्तिमोदा जगोबर धैय सदा पिभवन भविष्ट दोहम तीथास्प शिव विरचिन तम शरण भीता पनुतपालद्पूत वंदे महापुरशते चरनांद तैक्ता दुस्त सुराजक्षीम धर्मीज वचसा जदगा दुर मेघ दैत्यपिता बधा बद वे महापुरुष ते चरणारिंद यदपल्लवनखचंदम छटाया विस्फुित किवधु स्वदर्शी पूर्णानुराग्र सुसागर सारूर्ति साराधिका कदा कृपा श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु निदानंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तिंदु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद से दैतगदाधर शिव सदी गौरवभक्तिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजुलबित भुजौ कन का संकर्ताने कवितरो कमला हताक्ष विश्वाम्बरो द्वज बरो, बरो जुगधर्भपालौ वे जगत करुणा प्रियकुणतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमामी गंगे तव पाद पंकज भुक्तिं च सुरासुरैरबूप भुक्ति मुक्ति दिन भावानूपेन सदा नंगातरंगरमणीयजटाकलाप गौरी ऋषि तो वाम भाग नारायणो नारायण प्रियमन मदहारम वु भजबीशनाथ बागीषस्वदने लक्ष्मी से चक्षसि यस्ते हृदय संभि षिंगमहि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 द्यपादपजो पंजरां अद्वनिशतो मुनसराजहंस प्राण प्रयाण समय कौफवा तोय कंठवनम विधो भजन कुतस्ते भजन कुतोस्ते कृष्ण तदीय तो पाद पंकज पज्जरा अद मन मेंशतू मनसराजहस प्रयाणसमी कौफवात कंठवरोधन विधु भजनम कुतोस्ते भजन कुतोस्ते सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताएं एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़ के दुनिया का किसी का ऊपर विश्वास मत करो सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताएं शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़कर किसी का ऊपर विश्वास मत करो जिसका ऊपर विश्वास करोगे अंतिम में धोखा मिलने वाला है एकमात्र जगत में शुद्ध गुरु वैष्णव लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते चाहे आपका उसका कट्टर वाणी का ऊपर कुछ गुस्सा हो जाए फिर भी यही सिद्धांत तो है सरस्वती भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे इस समय राजा मनीन्द्र चंद्र जी क्योंकि राजा मनोन्द्र चंद्र जी का इनके ऊपर भक्ति मनोज ठाकुर के ऊपर थोड़ा विश्वास था बोले आपका वैष्णव मंजूषा बोल के जो रिसर्च गवेशा है वैष्णव मंजूषा का विषय भी जितना सारे खर्चा है मैं इस खर्चा को उठाएंगे हम देंगे बोल के महीना में हम 1400 रुपया आपको देंगे इस विषय पर ये जो बहुत खर्चा है वैष्णव मंजूसा का ऊपर हम 1400 रुपया हर महीना हम आपको देंगे पोपाद बोले ठीक है दिया करो सेवा वैष्णव मंजूसा ऐसा एक किताब है जिस किताब प्रकाशित होने का बाद वैष्णव समाज में बहुत सारे जो जानकारी है बहुत सारी जानकारी मिल सकता और सिलो प्रभुपा बताएं ने ये वैष्णव मंजूषा का काम अगर इस जन्म में मेरा पूरा नहीं हुआ तो मेरे को दोबारा आना पड़ेगा ऐसा बोला इस किताब के लिए जो खर्चा है जितना सारे गोवेशन आदि बहुत रिसर्च करना पड़ता है वो डिक्शनारी का माफिक बहुत रिसर्च करना पड़ता है वो चौदह सौ रुपया दो महीना दिया उसका बाद खर्चा नहीं भेजा तो पौपा जी ने चिट्ठी लिखा बोला हमारा पास पैसा नहीं है हम दे नहीं सकता उसका बाद बोले ठीक है हम 400 रुपया करके देंगे महीना में 400 रुपया दो तीन चार महीना दिया उसके बाद फिर बंद कर दिया पापा जी ने बताया देखो जड़ का आदमी जितना भी अच्छा हो जितना भी उसका क्वालिटी है कुछ भी है लेकिन इसका ऊपर कोई भरोसा नहीं कभी बेईमानी कर दे कभी कभी भी आपको साथ बेईमानी कर देगा पोपा जी बोले राजा मन चंद्र जी जो है अंतर से बहुत अच्छा आदमी है लेकिन ये जो राजा मनोजचंद्र जी ये जिन लोगों का साथ उठते बैठते थे वो सब बदमाश सब दुष्ट व्यक्ति एकदम लोफा लेकिन राजा सरल थे राजा उसी को विश्वास करते थे इसीलिए ज्यादा कुछ हो नहीं पाया चलो नहीं तो जो सब महापुरुषों का साथ संग हो गया मिलन हुआ था तो उसमें बहुत कुछ होना चाहिए था हुआ नहीं पौपा जी बोला देखो दुनिया में जिसी को विश्वास करो वही धोखा दे देगा मीठा मीठा बात बोले अच्छा खाना दे अच्छा पहनना बहुत जतन करे लेकिन आपका अगर विवेक है विचार करके देखो आपका कितना सप्तनाश कर रहे अगर थोड़ा भी चेतना शक्ति आपका है विचार करके देखो ये आपका मीठा मीठा बात मीठा मीठा ये सब जो खाना पीना उठना बैठना बोले महाराज इसके द्वारा कितना आपका सत्यनाश कर रहा है आपको पता नहीं आप जो पारमार्थिक विषय में पीछे जा रहे हैं आपको पता नहीं आप बोलते हो वो अच्छा अच्छा साधु है अच्छा वैष्णव है ये है वो है तो हम तो किसी का निंदा नहीं करते लेकिन आप विचार करके देखना इसमें आपका पारमार्थिक कितना हानि है हर विषय हर विषय में आपको विचार करना है कि हमको हमारा पारमार्थिक कितना नुकसान हुआ है या कितना लाभ हुआ है इसी हिसाब से विचार करना पूरा जो दिन है पूरा दिन है पूरा जिंदगी तो बहुत पूरा ऐसे हिसाब करना है कि आज जो हमने किया है, उसमें मेरा पारमार्थिक हानि कितना हुआ लाभ कितना हुआ है गुरु वैष्णव बाबी कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं बहुत सारे बहुत परीक्षा लेते हैं देखते हैं वो के हमारे ऊपर विश्वास रखता है कि नहीं कि माँ कैसा करे ये सब विचार परीक्षा करके तब रखते हैं परीक्षा कर लेते हैं बहुत और ठाकुर जी ऐसा चालू है भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी जिसको जिंदगी में कीपा करे गोहन करे उसको एकदम परीक्षा करके ही गोहन करे गुरु जैसा परीक्षा उससे कम नहीं बहुत ज्यादा परीक्षा कर ठाकुर जी जिसको जिंदगी में गोहन करे उसको ठोक पीट कर देखकर कर वो सही है कि नहीं तब ग्रहण करे जैसे एक मिट्टी का कल्सी बाजार में खरीदने जाओ तब उसको देखोगे आवाज कैसा है? टंग टंग और ठग ठग क्या है उसके बाद उस तुलसी को आप खरीदोगे ऐसा ही है गुरु वैष्णव भगवान जो है बहुत सारे परीक्षा लेते रहते हैं इसके बाद जो है तब ग्रहण करते हैं तो आज जो विचार पंचम स्कंदों का शुरुआत होने जा रहा है इधर भी यही विषय का हम शुरुआत किया क्योंकि यह विषय देखोगे इधर कैसा प्रिय का नाम पहले बताया था उत्तानपाद का लड़का उत्तान पा उत्तान पुत्र मोनुपुत्र उत्तान पाद और प्रिय व्रत मोनुपुत्रो उत्तान मन उदासीन है ऐसे बड़ा उदास है कुछ विषय है आप आपको बाद में हम बोलेंगे तो मनुपुत्रों मनुपुत्रों का मनु का दो पुत्रों है एक एक व्रत तो, एक उत्तान पाद उत्तान पाद का कहानी आप सुने होंगे पहले ध्रुव महाराज जी का कहानी इत्यादि बताए ध्रुव का पुत्र उत्कल ऐसा करते करते सब बताएं अब ये प्रियव्रत तो जो है ये सबसे बड़ा लड़का है लेकिन बड़ा लड़का होने से भी वो पिताजी से इनकार कर दिया हम संसार आदि नहीं करेंगे हमको राजा नहीं बनना है इस सब में नहीं पढ़ना है हमको हमको भजन करना है बोल के चला गया और जाके ऐसा भजन शुरू किया तो बड़ा आश्चर्य का भजन और नारद जी उसका गुरु बना नारद जी तो यही काम में लगे रहते हैं कभी किसी को कीपा कर देते हैं ठाकुर जी का चरण में पहुंचा देते हैं प्रिया व्रतो जो है जो है वजन शुरू किए परीक्षित महाराज का क्वेश्चन है परीक्षित महाराज ने बताए राजो वाचो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रियव्रतो भागवतो आत्मा कथं मुने गृह और जनमूल कर्मबंध पर प्रियव्रतो भागवत आत्मा कथं मुने राजा प्रश्न किया गुरुदेव प्रिय तो महाभागवत है आत्मा है कथं मुने हे मुने किस लिए गृह विषय में गृहस्थी में फंस गया कैसे गृह और मत जनमूल कर्मबंध पराभव क्योंकि प्रायः गृहस्थ जिंदगी जो है इसमें बंधनी बंधन होता है ऐसा नहीं कि गृहस्थ होने से ही बंधन होगा ऐसा हम नहीं कहते लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि गृहस्थ गृहमेध दो चीज है एक है गृह एक है संकीर्तन मेधा गृह और संकीर्तन मेध इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे समय खूब कम है कल सुबह में सुबह कालीन अधिवेशन में ये गृह और जनमूल कर्मबंध पराभव गृह गृहस्थ में फंस जाने का मतलब है ये जिसका मूल है कर्मों बंध और पराभव पराभव मतलब भगवत प्राप्ति नहीं हुआ आत्मा का पराजय हुआ जीवात्मा का पराजय में भगवत प्राप्ति नहीं हुआ ऐसा होता है कैसे ऐसे किया क्यों किस कारण ऐसा कि नूनमुक्त संज्ञान तदृषाण दिजर्षव गृहेशु अभी अयम पुंसा भविमर् नून नौ मुक्त संज्ञान तदृषाण द्वजर्षव ऐसा जो संघ है मुक्त कुल है द्विजसिष्ट प्रिय वृत्त के मापिक मुक्तसंग पुरुष निश। निश्चित परिमाणे गृहो गृह जो गृह गृहस्थी में उसका मन किसी भी हालत से रमन नहीं कर सकता कैसे ऐसा संभव हुआ इसका कारण क्या है महत व्यक्ति जो है जितना सारे महत व्यक्ति है महत व्यक्ति मतलब जो भगवान का चरण को हृदय में पकड़ कर जीता है वही तो महत है महत व्यक्ति किसको बोले था महत मतलब, महत व्यक्ति वो है जो हृदय में भगवत चरणार को अवरुद्ध करके अवरुद्ध करके जीवन जिंदगी को गुजार रहे भगवान का वाणी भगवान का कीर्तन कथा ऐसा आ तमाम जगत का मंगल का चिंतन करते रहते हैं महाराज कैसे जगत का मंगल हो जगत का कैसे परम मंगल हो यही महत् व्यक्तियों का लक्षण है महत्व व्यक्ति का लक्षण बताएगा एगारह स्क में कृष्ण भगवान और महातम खुल विप्र से उत्तम छाया छाया मुकुंदेन मुकुंद निवृत मे निपर महत्व जो उत्तम श्लोक पादयो, उत्तम श्लोक भगवान का चरण छाया भगवान का चरण कमल का जो छाया ये छाया का नीचे रहता है छत्र चरण मतलब छत्र जैसा ऐसा करके जो जिसका जिंदगी है जो ठाकुर जी का चरण को चरण को छाता बना के रखा है उत्तम शोक उपाध्य छाया निवृत्त चित्त निवृत्त चित्त हो गया उसका चित्त में कोई वासना कामना वासना तो नहीं होनी चाहिए नहीं है जो ठाकुर जी का चरण कमल का छाया में रहता है गुरु चरण छाया में रहता है गुरु विष्णु का उसके लिए कहना ही क्या है संसार का कोई भी विषय उनको आक्रमण नहीं कर सकता छो, छो भी नहीं सकता इससे भी छया निवृत्त चित्वान नौकुटम्ब स्प्रहती कु में <coughs> कुटुम्बी मतलब गृहस्थी में ये घर गृहस्थी में जितना कुटुम्ब है रिलेशन है रिश्तेदारी ओ जितना सारे है कुटुम्ब है नौकुटम्ब स्प्रहामती उसका कुटुम्ब भरण में कोई मन नहीं टिकता रहता नहीं अब ऐसे कैसे हो गया इसीलिए एक संशय प्रकाश किया परीक्षित महाराज प्रश्न किया ये इस विषय में बड़ा बड़ा भारी संशय आ रहा है मेरे हृदय में संशय अयम महानो ब्रह्म दारागारो सुधि अभुत कृष्ण चौचुता और हे ब्राह्मण हमारा ये बड़ा संशय हो रहा है कुस्त्री स्त्री पुत्र गिहो इस विषय में आशक्त प्रिय व्रतों का सिद्धि लाभ कैसे हुआ सिद्धि कैसे हुआ एवं श्रीकृष्ण में अविचलित तो भक्ति कैसे हुआ अर्थात गृहाशक्त व्यक्ति सिद्धि बा भा, भगवान में रोती तो प्रायो होना नहीं चाहिए होता नहीं हैं इस विषय मेरा बड़ा संशय हुआ इस विषय में मेरा अंदर में बड़ा संशय भ्रमित हो रहा है मन अब इसका थोड़ा समाधान करो उत्तर दे दो सुखदेव गोस्वामी वाचो सुख शिशु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने ठीक ही बताए आपका बात आपका संदेह जो है उसमें कोई आ, ऐसा कोई बेकार संदेह नहीं अमूलक नहीं है इसका मूल है आपका बेसलेस नहीं है उसका कारण जतिष्ठ है शिशुक वाचो बारम उक्तम बारम उक्तम भगवतो उत्तम श्लोकोस्व सिमच्चरणारिंद मकंद आवेशीतस भागवत परमहंस दयि कथा कितराय विवा शिव तमाम पदवी न प्राए न हिन्वी बजे सुखदेव गुसेन बोले आपने तुमने जो प्रश्न किया बोले बड़ा ठीक प्रश्न किया उक्तम भगवतो उत्तम श्लोक सशिमचरारिंद मकरंद रसो आवेशेतो भागवत परमहंस द्वैत कथा किंचिदंतराय विम शिव शिव तमाम पदवीं न प्राएण हिन्नति तुमने ठीक ही बताया देखो पुण्य श्लोक भगवान का जो श्री चरणक चरण कमल जो चरणार विंद जो रस है इन रसों में जिन लोगों का चित्त जिन साधु संतों का जिस भक्तों का जिन भक्तों लोगों का चित्त आवेशित तो चित्त हो गया मकरंद रस में ये ठाकुर जी का चरण कोमल या मकरंद रस है इसमें आवेशित तो चित्त हो गया नाशा हो गया ऐसा जो जिस पुरुष है व्यक्ति है ये लोग भगवान का कथा को ही अपना परम मंगल पद भी ज्ञान करके रखे हैं भगवान का कथा को कीर्तन को बिल्कुल छोड़ते नहीं बस किसी भी हालत हो जाए और कोई भी कारण कदाचित इसका जिंदगी में भजन में थोड़ा बहुत रुकावट आ भी जाए तो वो भी ठीक नहीं पाता थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत रुका, रुकावट अगर थोड़ा बहुत आ भी जाए तो लेकिन ये जो रुकावट है ये टिक नहीं पाता वो लोग निकल जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ भगवान का चरणामिंदो वो किसी भी हालत छोड़ नहीं सकते वास्तव सिद्धांत तो ये है जो लोग गुरु वैष्णव चरण आश्रय करते हुए भजन कर रहे हैं इन लोगों में वो लोग सौभाग्यवान हैं जो सच्चा गुरु वैष्णव का वास्तव संग मिला हरिकथा मिला उच्च संगो मेला अब ऐसा जो मेला है जो अपराकृत जगत का जो भक्ति रस है मतलब शुद्ध भक्ति का थोड़ा बहुत टेस्ट शुद्ध विशुद्ध भक्ति का थोड़ा बहुत टेस्ट जिन लोगों को मिल गया उन लोगों के लिए हरिभजन छोड़ना बहुत मुश्किल है शुद्ध भक्ति का टेस्ट मिल गया जैसे एक घटना याद हो गया उदाला बोल के एक जगह है वो जगह का घटना बहुत दिन पहले का एक अंग्रेज ने एक जंगल से एक शेर एक, एक टाइगर को लेके आया बाघ बच्चा उठा के लाए उठा के लाए गए उसको घर में कुत्ता का मापी पालन किया कुत्ता का माफिक उसको पालन पोषण किया खाना उठना बैठना दूध देते सब कुछ देते खाना फिर सब कुछ ऐसा करके पालन किया पालन करते करते उग तो बहुत बड़ा आ गया कौन घर में आए भाई सिंगो भी पालन करते ऐसा पागल है फॉरेनर लोग है कभी कभी ऐसा सिंगो हम देखा घर में सिंगो है घूम रहा है हरे पागल इतना बड़ा किशोर उठला है जैसे कुत्ता का माफी आश्चर्य ये लोग अभ्यास हो गया लेकिन ठाकुर जी का ऐसा ही खेल है जो जिसका जो जेनेटिकल फैक्टर जो है जेनेटिकल फैक्टर तुम्हारा जो जेनेटिकल फैक्टर है वो विरुद्ध परिवेश में एक्सपोज हो जाएगा तुम जितना भी छुपा के रखो तुम्हारा जो स्वभाव है चारित्रिक स्वभाव है जेनेटिकल फैक्टर बोलता है विज्ञान वो अगर कोई अपोजिट पोरिजन उसमें एक्सपोज हो जाएगा तुम्हारा चरित्रिक स्वभाव क्या है और जिसका भक्ति करते करते वैष्णव संघ ऐसा हो गया उसको जितना भी विपरीत वो उसका वो मिट गया निशाना नाम और निशाना मिट गया बामन गुश्री महाराज भी ये कहते थे कौन व्यक्ति किस कंदान में पैदा हुआ एक बड़ा फैक्टर है ये ये बड़ा काम करता है भजन में ये जो बात ये मामूली बात नहीं लेकिन जब वो परम वैष्णव बन जाता है तब वो कौन खानदान में पैदा है ये सब मत मतू लो सब बात उठ सब विचार आता ही नहीं जब परम वैष्णव बन जाता है तब उसका हृदय में और ये सब पुराना कुछ चीज है ही नहीं रहता नहीं जब तक परम वैष्णव बना नहीं अभी आधा कच्चा है कुछ है इस अवस्था में पूर्वाश्रम का अर्थात पूर्व जो जेनेटिकल फैक्टर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा उसको पिंच करे वो घूम घूम गुं के आएगा लेकिन शुद्ध वैश्व हो जाए तो उसका बात और कोई विचार नहीं आता यहां तक तो हम चैतन्य चित्र ये भी बताया था जो कि वा विप्रोत कि वा नास नॉय जय कृष्ण तत्व तो तो था तो सही गुरु हो गुरु हो जाता ऐसा भी है गुरु हो जाता गुरु तत्व में प्रतिष्ठित होके स्वयं गुरु हो जाते ऐसा भी होता लेकिन जब तक ये हो नहीं पाए भजन पूरा नहीं हुआ कच्चा है उस अवस्था में हमने सुबह में जो बताया था उसमें आप लोगों का गुस्सा हुआ होगा लेकिन आप ध्यान से विचार करना मैं किस लिए बताया क्योंकि कच्चा अवस्था में संग जो है इस बड़ा काम देता है कच्चा अवस्था में इन जो परिवेश में साधु रहता है जो जो नया आया है भजन में जो नया आया है उसका लिए जो परिवेश है वो सबसे बड़ा काम करेगा जो नया कच्चा आया है उसका लिए अगर परिवेश उल्टा दे दो वो भजन नहीं कर सके वो घर चला जाएगा लेकिन ये सब बात हमारा मानता नहीं है सब लोग प्रमाण नहीं कर सकता हमारा सामने आखिर तर्क नहीं कर सकता नया जो है आता है उनका लिए पूरा अनुकूल परिवेश देना चाहिए थोड़ा बहुत धीरे धीरे जब समझ में आए तो उसका अनुकूल प्रतिकूल कुछ काम नहीं करेगा सब अवस्था में अनुकूल लेकिन यह अवस्था बहुत बाद में आएगा पहले नहीं आएगा जो जितना ऊंचा संघ करता है उसका उतना उतना ही लाभ होता है उसको उतना ही लाभ होता है जो जिंदगी में जितना ऊंचा संघ करता है उसका उतना ही लाभ होता है और जो संत महात्मा का साथ रहता है अपराध करता है दोष दर्शन करता है और उसका तो छुट्टी हो जाता है कुछ नहीं होता इसलिए ये जो कहानी हम बोला बोले, इसलिए बोला देखो ये जो शेर जो है घूमते रहते बहुत दिन तक रहते रहते एक दिन वो जो अंग्रेज जो है वो तब के जमाने में वो पेंसिल को पेंसिल है ना वुडेन पेंसिल उसको छिल रहा था छिलते हाथ काट के और उसका खून जो है नीचे गिर गया नीचे गिरते वो कुत्ता का मैं भी घूम तो रहा था घूम रहा था तो है तो टाइगर बाघ है उसका तो खून खून तो ऐसा ही है वो उसके स्मेल आया मेला के उसको जाकर थोड़ा चाटा चाट के देखा उसके हाथ से आ हारा बस तुरंत उसको एकदम खा लिया खा लिया उसको पूरा टेस्ट मिल गया टेस्ट जो है ऐसा है हिंस जानवर जंगली जानवर जो है वो जो भी जितना भी करो ऐसा ही है गौरकिशोर दास बाबा जी बोलते थे हमारे दुष्ट मन को सुबह में उठकर सौ घात जूता लगाना चाहिए एक गाल में एक गाल ऐसा ऐसा गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज बोलते थे किसी का हिम्मत नहीं है जोगदानंदव का व्याख्या करे हम तो सबको हम तो ऐसे बोलते हैं सोचते हैं महाराज ऐसा बोलता है हम ऐसा हम तो दुख के द्वार अपराखित दुख है मेरा किसी का हिम्मत नहीं है जोगतान फिर जोगतानंद व्याख्या करो खोलो कुल को व्याख्या करो तब तो शिष्य भी समझ जाए शिष्य कैसा है और गुरु कैसा है वो भी शिष्य को समझ जाए शिष्य समझ जाएगा दोनों समाधान हो जाएगा तुरंत इतना झमेला का कुछ नहीं है कहाँ खुलो हरिभक्तिविला इतना मोटा घूम कौन विचार करने जाए समाय कहाँ है एक एक चूल चेरा विचार है उसमें अब गोस्वामी लोग पागल नहीं है सब वो सब दिया हुआ है गुरु का लक्षण शिष्य का लक्षण कैसे कैसे चलना चाहिए तब तब व्यवस्था बन पाएगा कोई मानेगा ही नहीं। हमको बोलेगा पागल बोले ये महाराज पागल है उल्टा बोल रहा है बोलेगा ऐसा ही जमाना आ गया तो जो भी है जो ये जो है प्रिय जो है ये मोनुपुत्र है की साधारण नहीं इसका जन्म जो है मनु जो अब मनु जो है मनु बड़ा दुखी हो गया क्योंकि बड़ा लड़का संसार छोड़ के चला गया अब क्या किया जाए इसको वापस लेने के लिए बहुत प्रयास प्रचेष्टा किया लड़का को वापस ले आए नहीं तो होगा नहीं बोल के ब्रह्मा जी को शिकायत किया ब्रह्मा जी को बोले पिताजी को ब्रह्मा जी को बोला आपका पोता जो है वो किसी भी हालत से संसार करने के लिए तैयार नहीं है और घरवार सब छोड़ के चला गया और जाके कहा भजन में छुप गया बोलो अब आप, आप थोड़ा व्यवस्था करो आपके बात अगर माने तो ठीक है ब्रह्मा जी बोले ठीक है चलो ब्रह्मा जी उनके साथ हम तो संखेप में बोल रहे है हमको क्षमा करना सब भले सब ब्रह्मा जी संग में लेके मनु को संग लेके ले जहां प्रियव्रत भजन कर रहा था और नारद जी महाराज उसको उपदेश दे रहे थे वो पहाड़ पाहर में पहाड़ी चट्टी में गुफा का अंदर वहां पहुंच गया वहां पहुंचा इस समय जो है जब पहुंच गया तो पीता महाभिष्व को देखकर हम सुबह पीता महाभिष्व को देखकर घबरा गया ग्यारी पितामह विश्व आ गया कैसे नारद जी भी खड़ा हो गए और शिष्य जो है प्रियव वो भी खड़ा हो गए क्या हुआ बोले महाराज ये पितामह विश्व को दंडवत किया अर्चन किया और बोले बेटा ऐसा है कि तुम संसार छोड़ के आ गए हो और ऐसा अवस्था में तुम्हारा जो स्थिति अभी है तुम भजन करने के लिए आए हो लेकिन मेरा जो विचार है मेरा जो मेरा जो आपका ऊपर जो जो सा, जो जो विचार हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो भले ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं देखो निबोधो तातमे निबोधो तातीदम अमृतम बभ्रिमी माँ सुतुम देवम महसी अप्रमेयम वयम भवस्ती महर्षि तातो बेटा मेरा बात को मेरा बात को ऊपर हिंसा नहीं करना खूब ध्यान से विचार करना देखो मैं और मेरा सा शंकर आदि जितना सारे आधिकारिक देवता है सब ठाकुर जी का वयम व मैने शंकर वयम भवस्ते तत्वेश मैंने कस्यो ईश्वरस्व परमेश्वरस्व जो हाम ब्रह्मा कह रहे कि हाम और शंकर भव सारे जो है जिसका आदेश पालन करने के लिए हर वक्त प्रस्तुत है पालन कर रहे जस्टम जिसका आदेश पालन तातो तामय योग ठाकुर जी जो है इसका प्रभाव जो है तो और ये सोचो कि साक्षात हरि ही मेरा मुख में मेरा जवन पे ये कह रहे हैं ठाकुर जी का कृपा है मैं कह रहा हूं मेरा कथा का ऊपर इसका ऊपर मां अश्वेत इसका ऊपर कोई माने ऐसा अश्वा नहीं करना करने से उल्टा हो जाएगा तो ऐसा करके विचार शुरू किया ब्रह्मा जी का कहना है कि आप जो इधर आ गए हो जंगल में और इधर से आप ठाकुर जी को प्राप्ति करने के लिए इधर बैठे हो आप वापस जाने के लिए तैयार नहीं है लेकिन ऐसा है जो संसार को जय प्राप्त करके अगर संसार में रहे इसमें नुकसान क्या है संसार को जय संसार के ऊपर जय प्राप्ति करके अगर संसार में, में रह जाए उसमें नुकसान कुछ है बेटा कुछ तो नुकसान है नहीं और ऊपर से ठाकुर जी का जो आदेश है ये भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा क्योंकि हम भी ठाकुर जी का आदेश के द्वारा शिष्टि प्रपंच रचना में इस जगत विषय में लगे हुए हैं तुम्हारा पिताजी मोनू भी किए और शंकर भी लगे हुए हैं सारे शिष्टि का जो सेवा दिए हुए ठाकुर जी ठाकुर जी जिनको जो सेवा दिए हैं सब इस इस विषय में लगे हुए हैं और ऐसा है कि तुम्हें काम करो विचार करके देखो भयम प्रमत्त वनशुअपीषाद यत स्व आस्ते सह सठ पत्न जितेन्द्रिय स्वात्मतिर्बोधस््रम किम करती अवध्यम भले भयम प्रमस्तव बनेशुअपी सात प्रमत्व्यक्ति जो प्रमोत्व्यक्ति किसको बोलता है जो माया में उलझे हुए हैं माया विषय में जो उलझे हुए हैं अच्छा खाना अच्छा पहनना सब ये सब विषय में जो उलझे हुए हैं उसको प्रमत्व तो प्रमत्त व्यक्ति हर बगत उल्टा काम करता है उसका स्थिरता नहीं है कोई विचार भी हृदय में नहीं है प्रस्तुत नहीं है कुछ तो व्यक्ति कभी पाप करे कभी पुण्य करे क्या करे कोई ठीक नहीं तो व्यक्ति है जिसका मन गुरु वैष्णव भगवान का चरणों में सन्निहित नहीं है ऐसा मापिक जितना सारे दुनिया का आदमी सारे प्रमुख एक कथा में हो गया जगत का जितना आदमी सब प्रमुख है जमत का जगत का जितना सारे आदमी हैं जितना सारे हैं सारे प्रमुख बोले क्यों बोला भले उनमें से जिनका मन गुरु भगवान का चरण में लग गया होगा ये प्रमुख तो नहीं क्योंकि वो अवरा सावधान रहता है सावधान रहना बड़ा मुश्किल है संसार में रहते हुए सावधान रहना ये कैसे संभव है हमको कई आदमी प्रश्न करते हैं महाराज संसार में रहते हुए सावधान कैसे रहे सावधान में रह सकते हां क्यों नहीं संसार में रहते हुए भी आदमी सावधान रह सके ये भी संभव है वो कैसे हम लोग देखो संसार में काम करते हुए बहुत सारे पुरुष है इसका जिंदगी देखो भक्ति में ठाकुर का बात देखो भक्ति मोन ठाकुर पूरा संसार में लगे हुए हैं बाहर दृष्टि से लेकिन अंत दृष्टि से हर भगत भक्ति कर रहे कौन महात्मा कौन साधु कैसे भक्ति कर रहा है वो पता नहीं चलता बाहर में किसी का बड़ा तपस्या देखे ही भजन कर रहा है ऐसा कोई विचार नहीं है ऐसा बड़ा भोजन जो है वो बड़ा इतना गुप्त चीज है वो समझना बहुत मुश्किल है हमारा देखो तुमने ये तर्क उठाया पहले जमाने में जो आ, जो है घर का काम करने के लिए एक एक मैया कितना सब काम करती थी भले देखो दूधिया आया दूध बेचने वाला इसका साथ पिछले महीना में कितना दूध लिया है उसका हिसाब चल रहा है इसका साथ साथ बच्चा को गोदी में लेकर दूध पिला रहा है इसका साथ साथ सब्जी का आमानिया कर रहा है और मुखे में हिसाब चल रहा है कितना काम मुख के द्वारा पिछले महीना में कितना दूध दिया उसका हिसाब उसका और देख भी रहा है और बच्चा को अपना स्तन का दूध पा पिला रहा है पिला रही है ऐसा करके सब्जी अमानिया में चल रहा है तो तीनों चारों काम एक साथ चल रहा है फिर भी मैया खूब सावधान रहती है कि कई मेरा हाथ वो जो चक्कू में कट ना जाए तीनों काम एक साथ कर रहा है ना तीनों काम तीनों काम करते करते इस विषय में हर वक्त ध्यान कि क्या मैं मैं सब्जियां मैंने कर रहा हूं मेरा हाथ ना ये जो सा जो जो काटने वाला जो बट्टी है छुड़ी है इसमें मेरा हाथ ना कट जाए ऐसा ही है जो सावधान गुरु वैष्णव है कभी भोग को स्वीकार नहीं करते अंत से भोग या त्याग दोनों का एक भी नहीं शिकार करते बद्धजीव को मालूम नहीं बोले महाराज कैसा विचार है एक वास्तव साधु का जिंदगी में ना तो भोग ना तो त्याग, भोग भी नहीं करते आप दे प्रमाण नहीं कर सकोगे और तैग भी नहीं कि त्याग करे तो क्या तय करे तय करने का क्या चीज है क्या चीज है जो तुम्हारा दुनिया में जो तय करके दिखाओगे तैग तुम्हारा कोई है ही नहीं तुम्हारा क्या तय करोगे ये जिंदगी में तुम्हारा बोल के कुछ है ही नहीं चीज यहां तक कि तुम्हारा जो शरीर है ये भी तुम्हारा नहीं तो तुम क्या तय करोगे क्या क्या तय करोगे तुम वृंदावन में परिक्रमा लगाते लगाते हम तो परिक्रमा लगाते ठाकुर जी की कृपा से गोवर्धन परिक्रमा प्राय लगाते हैं वो उसमें देखा एक आश्रम का ऊपर लिखा हुआ है, एक आश्रम को भाग नजर गया, अचानक माला करते गए तो बड़ा आश्रम बहुत अच्छा है लिखा हुआ महात्यागी जी महाराज का आश्रम महात्यागी महाराज का हमारे इतना हंसी आया अरे वाह लिखा हुआ महात्यागी जी महाराज का ये आश्रम है अरे वाह महात्यागी महाराज का आश्रम है वो महात्यागी जी है ये जो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है हमने महात्यागी है वो अगर हमारे साथ मिलता है पोषण करते हैं, महाराज क्या क्या तय करके रखे हो जिंदगी में जो महात्यागी जी बन के हमारा क्या से ठाकुर जी को ही तय करके रखा है इसलिए महात्यागी महात्यागी महाप्रभु महाप्रभु महात्याग महारणव और महाशब्दो लगा दिया ये हमारा विचार है आप ठाकुर जी को ही तय करके रख दियो मायावादी है मायावादी छोड़ के टाइटल कभी यूज नहीं कर सकता न नहीं एक मायावादी कैसा आज की आनंद की जय ये मायावादी का लक्षण है हम बोला महाराज आज आपका क्या क्या आनंद हुआ जब आज की आनंद की जय खीर पुरी खाया है परोठे खाया है आज की आनंद की मायावादी का लक्षण है मायावादी छोड़ के शुद्ध होते कभी है सब जयकारा नहीं दे मायावादी है विचार आज की आनंद की क्या क्या आनंद हुआ आज खीर मिला हलुआ मेरा आई किस का आनंद है और किस बात का आनंद बोलो तो ये जो है दुनिया में शिला भक्तिवल्ल तीर्थ सीमा एक दिन परम पुजा परम पुजा सिदोर्गो सीमा को हरिकथा सुना बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तब महाराज ब्रह्मचारी थे महाराज जी हीरा हरिकथा बोलते बोलते एक दिन मजा में बोला बोले देखो दे महाराज कथा बोलते थे कथा बोल सीधर गो सीमा हरि कथा सुना उसमें महाराज विचार दिखाया ना तैग और भोग दोनों ही हमारा कोई विचार का विषय नहीं तो हम हम हैरान हो गए हम बचपन से सोचा कि तैगी हुए तो बहुत काम तैगी भोगी है भोगी का निंदा है तैगी का क्या है तैगी तो अच्छा है तो कथा के बाद महाराज का कमरे में पहुंचा महाराज एक प्रश्न है मेरा बात क्या प्रश्न है बोले आपने बोला त्याग भी त्याग भोग भी त्याग भोग तो त्याग है लेकिन तैग भी त्याग है महाराज तब समझा देखो हमारे युक्त वही है युक्त वैराग्य का इतना सूक्ष्म विचार है उसमें एक बाल बाल का भी डिफरेंस इधर आओ तो भोग बन जाए एक चूल इधर आओ जो त्याग मैंने त्याग भी नहीं ठाकुर जी का सेवा ये जो सूक्ष्म विचार है इसमें बद्धोजी भ्रमण नहीं कर सकते उल्टा हो सकता उल्टा हो जाए एक दफे परम बुजार सिद्धर गुस्त महाराज का उत्सव में कोई प्रसाद पाया किसी साधु ने पाके उनके गुरु जी यह है शिला भक्ति कमल मधुसून गुस्वी महाराज प्रभुपाद जी का गण है महाराज आज हमारा जो प्रसाद है प्रसाद में बेगुन आ गया था क्या करे हमारा व्रत नष्ट हो गया बोला महाराज बोला देखो तुम परमप सिद्धर गुस्वी महाराज का उधर गया हम जानते नहीं किस वो बेगुन इस्तेमाल किया वो तो देते नहीं आर बेगुन आप खा लिया ऐसा विचार क्यों कर रहे हो इतना बड़ा महापुरुष का उत्सव में गया आप सोचो कि प्रसाद पाया ऐसा विचार करोगे तो आपको मर्त बुद्धि आ जाएगी ऐसा नहीं करना चाहिए चलो कोई बात नहीं तुम्हारा छोटा सा बेगुन का टुकड़ा आपका पूरा चौमासा खराब कर दे इतना दुर् ये छोटा सा टुकड़ा जो है ये आपको आपको भजन से फेंक दे कैसे हो सकता ऐसा विचार मत करो वो कई किस्म का विचार है इसलिए ये नहीं बताया कि क्या कार्तिक महीना में एकादशी में बेगुन का ऐसा महाराज जी का विचार बताया थोड़ा तो इधर जो है महाराज भय प्रमत्त वन श्योपिषाद यत सास्ते सहसौ टपत्न्य जितेन्द्रिय स्वात्मर उदयश्य गृहश्रम किंग नु करती अवद्य ब्रह्मा जी ने बहुत सारे चीज समझाया अपना पुताको समझाने का बात कह रहे हैं कि भयम प्रमत्वस्व बनी शु देखो जिसका संसार जैनी हो जो बात हम आपको समझा रहा था वो जो विचार प्रस्तुत किया उसका बात कि, उसका क्या मकसद है भले उसका ये है सारे जगत जो है वो प्रमत्व है एक गुरु वैष्णव भगवान में जो आस्था रखने वाले हंड्रेड परसेंट विश्वास ष्णव जो भी करे उसमें कोई दोष नहीं हो सकता हो सकता हो सकता हो ही नहीं सकता हमारा आंखों का गलती है हमारा विचार का गलती है हो नहीं सकता वो दोष निर्दोष वैष्णव निर्दोष बदान्यो बहुत सारे गुण है छब्बीस गुण देख लेना वैष्णव का गुण छोड़कर दोष है ही नहीं तुम तो दोष देख दिया हो ही नहीं सकता यह हमारा आंखों का गलती है विचार का गलती है ये हो ही नहीं सकता ऐसा विचार करना गुरु वैष्णव में 100 परसेंट विश्वास जिस गुरु वैष्णव में भगवान में जिसका विश्वास है वो प्रमोत्व कभी नहीं है प्रमोद नहीं हो सकता और प्रमोत्व व्यक्ति का हर वक्त बन में भी बन में चले जाओ जंगल में चले जाओ जंगल में जाके क्या करोगे जंगल में भाग के जाओगे ना जाके क्या करोगे बोले महाराज भजन करे ठीक है भजन करो लेकिन तुम्हारा जो बद्ध मन है तुम्हारा जो मेटेरियल माइंड जो है उसी मन को तो लेके जंगल में गया ना मन को तो छोड़ के नहीं गया शरीर गया शरीर के साथ आपका बुद्धि गया शरीर के साथ आपका बुद्धि गया मन गया सब तो आपका साथ सूक्ष्म शरीर जो है आपका शरीर के साथ तो गया और वो बद्धो मन है वो बद्धो बुद्धि है बद्धो मन आपको क्या करे मेरे जंगल में भी जाके भी मन का शांति नहीं मन को शांति मन का कोई शांति नहीं क्यों हर वगत बेचैनी है वही बद्धो मन को लेके आप गए हो उधर जाके उठ पटांग चिंता आ रहा है विचार आ रहा है तो फा, फायदा कैसा जंगल में गए हुए आप सब छोड़ के बाहरी दृष्टि में बड़ा बड़ी तैगी बन के गए हो लेकिन जन जं, जंगल में जाने का बाद भी आपका फायदा क्या हुआ वही तो जरो और जरो को लेके गया तो फायदा तो कुछ है नहीं जंगल में जाओगे क्यों भजन करने बैठो नाम करने वही मन में दुनियादारी का जितना चीज अभी जितना चीज सामने में है और जंगल में जाओ वही चीज आएगा सूक्ष्म रूप इधर जैसा स्थूल रूप में यह जैसा स्थूल रूप में लड़का लड़की स्वामी सब है वहां जंगल में आएगा सभी चीज आएगा लेकिन सूक्ष्म रूप में आएगा स्थूल रूप में नहीं है अब छोड़ के गए हो मेरा बात ध्यान देना इधर स्थूलो मेटेरियली जगत का विचार के अनुसार आप छोड़ के गए बाढ़ में लोग बोले गए देखो लड़का लड़की स्वामी सब छोड़ के चले गए वो ठीक है लेकिन जो जहां गए हो वहां जाने के बाद आपका मन में विषय का जो संबंध है स्वामी पोता पोती लड़का लड़की जामात ये सब विषय जो है दोस्त है इसका पूरा रिलेशन मन में जबरदस्त आपको पकड़ के रखे है इस समय आपका क्या बेनिफिट हुआ ब्रह्मा जी का कहना है कि तुम्हारा बेनिफिट क्या हुआ बोलो एक दार्शनिक दार्शनिक विचार है ये जे जैसे ये जो आकाश है आकाश में जैसे चांद सितारे सब कुछ है सब आसमान में सस्पेंडेड हैं, आसमान में है ना आसमान में तो है कौन प्रकार के रेखा है कौन जाने? लेकिन आसमान में सारे जैसे आसमान में जितना सारे चांद सितारे सूरज चंद्रमा सारे जैसे आसमान में रहता है ऐसा ही आपका मन का आकाश मन आकाश जैसा ही है थोड़ा बहुत सिमिट्री है इस मन में दुनियादारी का जितना विषय जो है वो सस्पेंडेड अवस्था में मेरा बात समझ में आया सारे मैटर्स विषय जो है सब है लेकिन सस्पेंडेड अवस्था है जब तक ये विषयों को आप हृदय से नहीं हटा पाओगे तब तक हरिभजन असंभव है तो संसार में रहते हुए अगर संसार को जय कर सको तो आपका घर आपका लिए क्या बन जाएगा दुर्ग बन जाएगा फोर्ट फोर्ट जानते हो फोर्ट किला किला किला में रहते हुए जो आदमी युद्ध करता है जितना सारे राज राजा का किला दिखा इलाहाबाद का किला भरतपुर राजा का किला हमारा वृंदावन में है कामबन में बड़ा बड़ा किला देखा हमने बड़ा इतना बड़ा बड़ा किला और दिल्ली में रेड लाल किला देखो घबरा जाओगे कितना कई किलोमीटर लेके घेरे हुए है उसमें सब छेदा है फूटा फूटा में सब बंदूक लेके खड़ा हो जाए कोई आगे कोई आगे तो उसमें गोली गला एक बैटेलियन जो है वो पहले युद्ध करे पांच घंटा छठ घंटा घंटा, उसके बाद वो थोड़ा क्लांत हो जाए तो नया बेचा जाएगा वो गोली पकड़े खाना पीना करके आ जाए उसको बोले जा तू रेस्ट ले रेस्ट लेने के जाएगा और वही केला का अंदर में खाने का व्यवस्था जितना सारी हमने देखा बद्दीना गया बहुत गिदार बुद्धिनारायण में मिलिट्री लोग जो है वहाँ रहता है क्या जाने कैसे हम किसी व्यक्ति अलाउ नहीं है उधर लिखा हुआ है कोई व्यक्ति ऊंखी भी मारे उसको मारेगा नियम नहीं ठाकुर जी का क्या विचार एक मिलिट्री लोग बोले बाबा अंदर आ जाओ हमारे तो लिखा है नो एंट्री महाराज बोले वो ठीक है चो आ जाओ अंदर बैठा के हमारे साथ गप ग उसको उसका, उसका हमको प्रश्न किया हम भी थोड़ा प्रश्न किया बोले महाराज इधर छ महीना का हमारा खाना पीना के तेल सब कुछ मौजूद है गैस पे छ महीना के बोला महीना हमारा पूरा बेटेलियन रहे तो खाना पीना सब चलेगा कुछ नहीं होने वाला और बहुत गप हुआ कहां से आए हो बोले उसी देश से हिमाचल से आए हैं और हमारे साथ बातचीत हुआ बोले बाबा जाने का टाइम में आप जो वैष्देव को पूजा करके जाओगे प्रसाद देके जाना थोड़ा हम ठीक है प्रसाद जाएंगे आरोप बातचीत हो आप निकल गए बदिकाश्रम जो है वहां तो ये जो है हमने देखा वो जैसा क्योंकि चीन का बॉर्डर है चीन का बॉर्डर है वो चीन अगर आक्रमण करे तो उसको रेडी रहना पड़ेगा सारा महीना के लिए उसी थोड़ा थोड़ा कई किलोमीटर एक किलोमीटर जाओ तो उसमें सौ सुधारा आएगा सहसारा घबरा जाओगे डर जाओगे ऐसा है और सरस्वती नदी ऊपर से बहती हुई आ रही मैंने बड़ा कोशिश किया कि एकदम खड़ा है एकदम खड़ा है। हमने सोचा कि सरस्वती देवी को आज स्पर्श करके ही रहेंगे नाना तो संभव नहीं पहाड़ी है धीरे धीरे उतारना शुरू किया अ किसी ने देखा बोले महाराज बिल्कुल मत जाओ नीचे में जा नहीं सकोगे आप इतना खड़ा है हमने बहुत देर तक गया उसका बाद धीरे फिर पीछे आ बोला बोलो ये रिक्स मत लो ये होगा नहीं संभव नहीं <laughs> ऐसा है ऐसे तो गोमुख का भी ऊपर गया कोई किलोमीटर ठाकुर जी का कृपा गुरु जी का कृपा से गोमुख का ऊपर कई किलोमीटर ऊपर जहां जाना सख्त माना है बिल्कुल कोई जाना चाहता सकता ऐसा वहां ठाकुर गिर भी गया था दो तीन बार कुछ नहीं हुआ गिर तो एकदम बर्फ का पहाड़ है पत्थर नहीं है कुछ नहीं है जो भी है ठाकुर जी का यही जो दुर्ग है फ्रोड जो है फोर्ड ऐसा है जिसमें आपका खाने पीने का व्यवस्था सारे रहे और युद्ध करने का व्यवस्था भी रहे तो ऐसा अगर विचार करके चले कि आपका संसार का जो विषय है संसारी जीवों का जो जितना सारे विषय है इस संसार का ऊपर अगर आपका जय प्राप्त हो गया तो आपका संसार में रहना कोई मुसीबत नहीं है। क्यों आप इस संसार को सोचोगे ये मेरा फोड़ जैसा है दुर्गो क्योंकि शरीर खराब हो शरीर खराब रहता है शरीर खराब रहता है कभी कभी मुसीबतें आते रहते हैं और वो कई सारे समस्याएं आते रहते हैं इस समय जो है आपका जो संसार में खाना पीना रहेगा सारे व्यवस्था रहे और इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है अगर संसार जय करके उधर हो तो लड़का लड़की क्या नुकसान करे कुछ तो नुकसान नहीं कर पाए भक्त मिनट ठाकुर जी का कितना लड़का था लड़की था कुछ हुआ हर वक्त शिवास पंडित जी का कुछ नहीं हुआ शिवास सेन जी है इनके जो संसार है संसार में क्या हुआ कुछ नुकसान हुआ था कुछ नहीं हुआ हर वक्त ये लोगों का संसार जो है ठाकुर जी का संसार है लेकिन ये जो बैलेंसिंग है ये संभालना बहुत मुश्किल है बोलना बहुत ईजी है लेकिन इसको हृदय में लाना टूप इट इज टू टिपिकल हृदय में अनुभव को लाना जो सारे ठाकुर जी तो इधर है तो तुम्हारा संसार जो है समय पे वक्त पर खाना समय जो है समय पे खाना मिल जाएगा सारे व्यवस्था हो जाएगा और जंगल में जाओ तो कभी खाना मिले ना मिल को तो ठीक नहीं है कब काम मिले तो ठाकुर जी का कीपा तो ऐसा युक्ति दिया ब्रह्मा जी ने जे देखो भयम प्रमत्व मनुष्यो पिछाद जत साह सठ पत्नियां जंगल में जाके भी अगर सौरोपू सौ छो रिपु सौरपू है ना काम क्रोध लोभ मोह मोहमदम आश्चर्य सड़ो रिपु जो रिपु है यही तुम्हारा दुश्मन है तुम बाहर में दुश्मन को ढूंढ रहे हो ये मेरा दुश्मन है ये मेरा दुश्मन दुश्मन तो तुम्हारा अंदर में ही है दुश्मन जो है तुम्हारा अंदर में है काम क्रोध लोभ मोहमदम आश्चर्य जो है सड़ रिपुरा ये तुम्हारा दुश्मन है तुम जानते नहीं ये सरुपू सरु तुम्हारा साथ गद्दारी करे बेमानी करे सरिपु मन तुम्हारा साथ कभी भी कैसे भी हालत हो बेमानी करते, मन मन बद्द मन माइंड जो है कभी भी गद्दारी करे बेमानी करतेगा, कोई ठिकाना नहीं जैसा औजा का हुआ था अभी आएगा स्वस्थ में तो इधर जो है जिसमें विचार आया तुम अगर छह शत्रुओं के साथ सौ सठ पत्निया मतलब इसका उदाहरण दिया ब्रह्मा जी जैसे एक व्यक्ति का छ पत्नी है एक व्यक्ति का छ पत्नी है छ पत्नी छ दिख से वो स्वामी को खींचता है बोला हमारा पसाव हमारा पसाव है ना छ पत्नी छ पत्नी ओर से खींचता है और उसका बेचारा क्या हालत है सह सठ पत्निया सपत्नी छ सपत्नी सपत्नी अगर पत्नी अगर रहे इसका साथ अगर कोई व्यक्ति रहे तो उसका कोई शांति मिलेगा कोई समय मिले। नहीं ऐसा सड़ो रिपू का साथ काम क्रोध लोग मोहम्मद जो सड़ो रिपू का साथ अगर जंगल में भी रहो तो बेटा तुम्हारा क्या फायदा है बोलो तो कोई फायदा तो है नहीं और जितेन्द्रिय सो आत्मरते और जितेंद्रियो बनकर संसार में आत्मरति आत्मनीर आत्म आत्मरति मतलब ठाकुर जी का पर जो भक्ति रतिमती जितेन्द्र आत्मा, आत्मा में जिसका रति है बाहरी दृष्टि में किसी वस्तु में उसका लोभ लालची नहीं है ऐसा जो बुद्धिमान है इन लोगों के लिए संसार जो है को क्या नुकसान कर सकता ये ऐसा किस्म जो आदमी है वो अगर संसार में भी रहे तो संसार में उसका कोई नुकसान हो नहीं सकता जैसे परीक्षित महाराज रहा जुदीशिर महाराज रहा अम्बरीश महाराज रहा पीथु महाराजा जनक महाराज जनक महाराज रहा जनक महाराज महारा महारा कितना बड़ा राजा है जनक महाराज किंतु किंतु शास्त्रों का विचार में है तत्ववादियों तो तो में जनक महाराज का नाम एक नंबर आता है जनक महाराज देखने में तो राजा तुम बोलोगे राजा है विषय है लेकिन राजा राजा तो है ही है राजा तो है ही है लेकिन राजा होने से भी इसका नाम है राजा जुक्तो ऋषि राजा इसका पद भी राजा तो है ही है प्लस ऋषि राजा जुक्तो ऋषि संधि में व्याकरण में आता है राजा जुक्तो ऋषि थी राजर्षि राजर्षि हुआ राजर्षि हुआ इतना बड़ा और ऐसा समझाया कि देखो तुम्हारा संसार क्या कर सकता है और आम लोग जो है देखो जितना है संसार का जितना आदमी है जितना सारे हैं यहां तक तो कि देवता लोग में जितना सारे देवता लोग देवता लोग में जितना सारे देवता सब है सारे ठाकुर जी का जो आदेश है वो पालन कर रहे हैं कपिल जी महाराज जो बताया ना मतभयात बात बात ही एयम सूर्योस्तपति मत बरस्वती इंद्र मत भया स्तपति मत भया मिस्तु चरुति मत भया मेरा डर से मेरा आदेश के द्वारा सूर्य ताप दे रहा है चंद्रमा अमृत दे इंद्र बारिश दे रहे और मृत्यु जोमराज जो है वो भी मेरा आदेश के द्वारा सारे आदमी का जितना सारे आयु को हरण करके लिया सारे मेरा आदेश के द्वारा हो रहा है सर्वे वहा बलिवेश्वरा प्रतो नस नसी वीपद चत शास्त्रो में ये बड़ा बोले सारे देखने में आदमी जैसा है लेकिन पशु है नर ये शब्द शास्त्र में आता है नर ये शब्द शास्त्र भागवत कई बार आएगा नरव बोला गया बोले देखो सर्वे हम लोग जो आदेश पाल, पालन कर रहे हैं ठाकुर जी का सर्वे बहाम बहा ईश्वर का जो आदेश पालन कर रहे हैं और प्रोता नसीब दीपदे चतुष्पद जैसे बैल को नाक में एकदम छेदा करके बांधे रस्सी देके इसको ज, जहां खींचोगे वहां जाएगा बैल क्या करे बैल क्या करे उसको जहां आप खींचोगे वहीं जाएगा जहां खींचोगे वहीं जाएगा तो उसका तो कुछ स्वतंत्रता है नहीं ऐसे हम लोगों का कोई स्वतंत्रता बेटा है नहीं समझ के देखो सर्वे वहालवेश्वरायो प्रोथा नसीबो द्वीपदे चतुष्पद हम लोगों का द्वीपद है लेकिन चतुष्पद जैसे जानवर को भालू को भालू खेला देखाता है आदमी आता है ना जंगल से भालू का इधर बांध दिया के बांध के रस्सी देकर खींच जाए भालू नाच भालू को नचाए जहां जैसे ले जाए वो वैसे ही रहे क्या करे ऐसे बताए देखो तुम अगर इस संसार को दुर्ग फोड़ समझो इसी में रह के खाना पीना सारे व्यवस्था सारे हो जाए आपका कोई बीमारी हो जाए सब व्यवस्था ट्रीटमेंट सब हो जाए ऐसा करके रहो तो संसार को जय कर जय प्राप्त करके संसार का अंदर रहो उसमें कोई तो नुकसान है ही नहीं संसार का ऊपर संसार का ऊपर जब जय प्राप्त करके संसार में रहो उसमें तो कोई दोष नहीं दोष है एक सुंदर उदाहरण है एक उदाहरण क्या है भले महाराज नौका जो है नौका जन तो किस्ती बोट नौका जो है बोट जो है नौवा नौका किस्ती जो है किश्ती पानी का ऊपर ही रहता है कहां रहता है किश्ती कहां रहे किस्ती क्या घर में रहे किश्ती तो रहेगा नदी में जहां पानी है वहीं तो बोट रहेगा ना कहा रहे किस्ती तो पानी में रहे किश्ती अगर पानी में रहे इसमें कोई नुकसान है नहीं किंतु तो किस्ती में पानी आ जाए तो मुश्किल है समझा मेरा बात बास्ती अगर पानी में रहे तो पानी में ही तो रहे कहां रहे लेकिन किस्ती का अंदर जब पानी आना शुरू कर दे तब तो, तो गया हा डूब जाए ऐसा ही है तुम्हारा जो शरीर है जिंदगी है इसको अगर समझ लो निर्देह हो मध्यम सुलभम सुदुर्लभम है ये जब श्लोक है हम विचार करेंगे बाद में ये शरीर को आप समझ लो समझ लो कि नौका है संसार समुंदर पार करने के लिए नौका है इसमें गुरुजी जो है हमारा बोटमैन है और किस्ती को चला रहे गुरुजी और सही ढंग से बैठो नहीं तो गुरुजी जी है गुरु कर्णधारम कर्णोदार कौन है गुरु है गुरु चला रहे हैं और सही ढंग से गुरु चला रहा है बोलने से होगा नहीं तुम्हारा जिंदगी गुरु चला रहे का तुम गुरु का अनुगति नहीं किया हमने तो एक उदाहरण बहुत पहले दिया था जे एक बड़ा इंजन का एक इंजन के साथ कई 22 बोगी जोड़ा हुआ है मालगाड़ी में तो 50 पचपन जो भी बहुत सारे बोगी जोड़ा लेकिन एक पीछे वाला बोगी डिस्कनेक्टेड हो गया तो अगर पहुंच नहीं पाया कि इंजिन का क्या दोष है इंजिन का तो कोई दोष नहीं इंजिन बोला हम क्या करें महाराज तो चलते रहे पीछे वो पकड़ के रखा तो छोड़ दिया हम क्या करें शांति लूज हो गया और पीछे रह गया गुरु वैष्णव तो गोलोक वृंदावन जाएगा तू तुम अगर जो जोरस्ती पकड़ के रखो तुमको भी खींच के ले जाए चलो वो भी चले अगर छोड़ दो जरा लूज हो गया अपना मनमानी चलना शुरू कर दे तो कोई भी गुरु का आश्र ले लो इट मैटर्स लिटल इट मैटर्स लिटल कोई भी गुरु का असर ले कोई फायदा नहीं जो भी गुरु असर हम क्या है गुरु बोले हम क्या करें क्या करें जब भी सीधर गुस् महाराज बोला सीधर ये विचार भी, भी हम उठाए ठीक है गुरु का कोई दोष नहीं गुरु छोड़ दिया अब क्या लेकिन श्रीधर गोसाई महाराज शास्त्रों का सिद्धांत तो बताए एक सुंदर परमश सदगुरु वैष्णव का साथ जिसका संबंध हो जाए चाहे वो किसी भी हालत से उसका पतन हो गया वो गुरुजी इस जन्म में नहीं तो दूसरे किसी भी हालत से उसको पार करेगा ही थोड़ा बहुत संबंध हो गया गुरु विष्णु का वो समय नहीं पाए हो गया तो वो जो सदगुरु का ऐसा लक्षण है वो उसको आज नहीं तो काल पार लगाए इस जन्म में नहीं लेकिन इस जन्म में पार हो जाए तो अच्छा है गुरु अलग अलग स्वरूप पकड़ कर आता है वृंदावन में तो ऐसा ऐसा प्रश्न महाराज यही गुरु क्या पहले जन्म में हमारा था अगले जन्म में क्या यही गुरु होगा बोले तुम बुद्ध हो क्यों मतलब गुरु तत्व तो समझा ही नहीं तुम तुम गुरु तत्व तो समझा ही नहीं यही गुरु होगा तुम गुरु क्या रक्त रोक मांगे जो आदमी खड़ा हो इसको गुरु समझो यही समझे ना तुम्हारा तो यही बुद्धि खराब है गुरु तत्व तो तो ऐसा नहीं है गुरु अनंत गुरु रूप अनंत अनंत ही तो गुरु है जो रूप पकड़कर गुरु जी मेरे को कृपा किया उसी रूप को हमारा अभी गुरु पकड़ के हम उसका ही आदेश पालन करके आगे चले दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अगर हो तो दीक्षा गुरु का मुताबिक है कि नहीं माई दीक्षा गुरु मेरा दीखा गुरु का लाइन में वो है कि नहीं ना कि उसका उल्टा सीधा विचार है अगर तुम शिक्षा गुरु बना लिया हो बड़ा उसका बुरा नाम हो गया उसका पास समझाए वो शिक्षा गुरु उसको बनाए तो तुम्हारा पतन हो जाए हमारा गुरुजी को प्यार करता कि नहीं वाइटल पॉइंट हमारा गुरुजी का जो विचार है सिद्धांत तो है उसका साथ इसका विचार मिलता कि नहीं नहीं तो शिक्षा गुरु गोहन मत करो उल्टा हो जाएगा शिक्षा गुरु दिखा गुरु तो एक ही है विचार अभिदेव गुरु सब बहुत कई विचार है एक एक विषय पर विचार बहुत समय लग जाता है तो यहां जो है विचार बताया कि देखो दीपदे चतुष्पद गुरु कर्णधार गुरु तो कर्णधारी ही है और शिक्षा गुरु अगर मेरा दिक्खा मेरा जो गुरु इसका साथ लाइन में है एकदम बिल्कुल सही विचार है तो इसको ही गुरु जी का परमिशन लेके या तो गुरु जी चला गया मेरा अगर विचार ठाकुर जी दिया तो विश्वाब करके देखें इनके विचार मेरा गुरु जी का विचार चलता है कि माँ मेरा गुरु जी को दुश्मन मानता है कि उसका साथ कम्पिटिशन करना चाहे कि ये विचार देख लेना तब तो उसको कभी शिक्षा गुरु मत बनाओ बनाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा कुछ नहीं फायदा होगा चाहे वो बहुत शास्त्रों मुख है तुम्हारा लिए कोई फायदादायक नहीं है कल हम इस विषय पर सुबह में चर्चा करें जो हम सुबह में उठाया था आज और इधर जो है जो अपना संप्रदाय का ही ऊंचा संगो साधु संघे कृष्ण नाम यही तुरचाई संसार जीनी तिहार किस्तु को ये विचार और रूप गोसाई पाद का जो विचार है ये सब दो विचार हम मिला के काल प्रस्तुत करेंगे कल सुबह सौ संप्रदाय का ऊंचा साधु संघ क्यों बोला महाराज दूसरे संप्रदाय का सिद्ध महात्मा के बोला इस विचार को काल हम प्रस्तुत करेंगे समझ में आएगा क्यों ऐसा बोला है गोस्वामी जी साधु संघ में हरि नाम करना है साधु संघ में हरि नाम। हरिनाम साधु संघे भाई कृष्ण नाम कभु नहीं हुआ है। नाम खर बाई राय कवि नाम सदा से नाम अपराध नाम अपराध होता है नाम खर बाई राय बटे नाम कभु नए जगदानंदम असाधु संघे भाई हरिनाम कृष्ण नाम हरिनाम नहीं हुए नामखर बाई राय बटे नाम कभू नए पूरा सत्संग बनाने होगा आपका जीवन जिंदगी को ऐसे मोल्ड यू विल हैव टू मोल्ड योर बॉडी इन सच ए वे बॉडी एंड माइंड एवरीथिंग तुम्हारा जितना मन है शरीर है बुद्धि है सब को ऐसे मोल्ड देना साधु साधुसंग के द्वारा पहले साधुसंग कर को करको जीवन, जीवन जिंदगी को ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ जिसमें असत्संग का कोई संभावना नो पॉसिबिलिटी कोई संभावना ना रहे अगर असत्संग करने का असत्संग होने का जारा सा भी संभावना रहे तो आपका लिए खतरा है असत्संग का जारा सा भी संभावना है पॉसिबिलिटी तो गया हो सकता गंध ग ये डिपेंड करे आपका कितना प्यार है गुरु वैष्णव के ऊपर गिरु वैष्णव आपको खींचेगा इस तरफ और माया आपको इधर खींचेगा दोनों में टैगा हुआ दोरी का खींचतान हो रहा है गुरु वैष्णव आपको अपरा की जगत में खींचता है मेटेरियल जो का अच्छा खाना अच्छा पहनना ये सब रौनक दुनिया का जितना सारे दुनियादारी का चीज जो है अच्छा अच्छा सब लड़का लड़की सब आपको खींचेगा एक तरफ अब कहा जाओगे दुश्मन तो आप आपका दुश्मन आप ही है आपका दुश्मन जो है आप खोद है किसी को आरोप मत लगाओ दोस्त खुद का है ऐसा करके टैग ऑफ रस्सी का खींचान उसमें जिसका बल ज्यादा होगा चित बल अगर ज्यादा है गुरु वैष्णव तुमको खींच के ले जाएगा बंधन रहे अगर ना हो इसको खींच के काल हम विचार करेंगे छोटा जो छोटा हरिदास का विषय है फिर काला कृष्णदास काला कृष्णदास जो है तमाम ये जगत जो है तमाम जगत में जितना सारे बद्ध जीव है बद्ध जीव है सब काला कृष्णदास इसका विषय हम काल चर्चा करेंगे सुंदर और जो है इधर विचार आया कि दीपदे चतुष्पद देखने में तो है दीपद है दो पद हम तो आदमी हैं लेकिन दीपदे चतुष्पद दीपदे चतुष चतुष्पद हो हम है ना दीपदय चतुष्पद मतलब नर पशु नर पशु ऐसा हो गया ऐसा करके ब्रह्मा जी ने उसको बड़ा भरी समझाया उसके बाद पोता को ऐसा समझाया कि पोता बातों में आ गया कि पिता हमारा इतना समझा रहे तो देखो तो रणवि क्या ठीक है पिता पितामा विश्व क्या है उनको समझा बुझा के घर भेज दिया अब ब्रह्मा जी अभी सब जो तत्व ज्ञान का उपदेश देना था तो दे दिया अभी ब्रह्मा जी ऊपर को जा रहे हैं ऐसे ब्रह्मा जी ऊपर जाए सतलोक ऐसा उठे हंसो स्व धीरे धीरे जा रहा है सारे जगत का आदमी पूजा कर रहा है ब्रह्मा जी जा रहा है आसमान में सब पुष्प ब्रह्मा जी जाते समय उसका मन बहुत खराब हो गया ब्रह्मा जी जब जाना शुरू करे ऊपर जाना ब्रह्मा जी थोड़ा उदास हो गया ब्रह्मा जी बोले देखो बड़ा करोड़ों करोड़ों में करोड़ों करोड़ों में किसी का अभी कभी ऐसा शुद्ध बुद्धि होता कि ठाकुर जी का भजन करे मेरा पोता का बुद्धि कितना अच्छा हुआ था भजन करे उसको हम घुमा फिरा के तत्व बुझाकर उल्टा भेज दिया संसार में काम तो ठीक नहीं किया मन में उदासीन हो गया ब्रह्मा थोड़ा काम ठीक नहीं बुरा अच्छा भजन करने के जा रहा था और नारद जी महाराज गुरु थे जो भी है चलो ऐसा करके समझा बुझा कर भेज दिया और ये जो ससागरा पृथ्वी है तमाम पृथ्वी में सातो द्वीप है जोबू लखनो सलमली ये सब जो है ये सब जो सप्त तो दीप जो है और सात समुंदर भी है इसमें लवण समुंदर इखु समुंदर सूरज जल समुंदर घृत समुंदर दुधि समुंदर दुग्धजल शुद्ध जल सातो समुंदर एक पृथ्वी को घेर के रखे सात समुन्दर और जो सप्तीप तो बन के रखा है सब ऐसा है। और ये जो प्रिय व्रतो बड़ा अच्छा ढंग से शासन भी किया पूरा जगत को पालन किया सब ठीक है बड़ा अच्छा ढंग से पालन पोषण किया जगतवासी को इसके बाद प्रिय व्रतों का उम्र हो गया प्रिय व्रत बोले प्रिय व्रतो परमार्थ साधन करने के लिए बोले इतना दिन तो घर में रह के भजन की अभी तो हमारा उमर हो गया अब लड़का भी ध्रोह इसका लड़का है उग्न, उग्निध्रोह को शासन करने के लिए राजा बना दिया और अपने भजन करने के लिए चले गए हा ओग्ण्रोहनिद्रोह एक दफे पुत्र काम कामना लेकर अ मंदर पर्वत में भजन शुरू किया बहुत सारी चीज है वहां एक अप्सरा पूर्व चित्ती नामक आके अपसरा गान किया उग्निद्रोह को उग्निद्रोह का भजन को थोड़ा डिस्टर्ब किया बहुत सारे घटना है बहुत सारे ऐसा उग्निद्रोह ओग्द्रोह का पुत्र है नाभि नाभि बड़ा पावरफुल है ठाकुर जी का कृपा इसका आविर्भव हुआ ठाकुर जी का अंश है नाभि भी आ, बड़ा भारी शासन किया सारे सप्तद्वीप तो को नाभि पुत्र कामी होकर अपत्या शिव पत्नी मेरू देवी का साथ यज्ञ पुरुष का आराधना किया कौन नाभी नाभी का संतान ने नाभी सोचे कि पहले यज्ञ पुरुष होरि का भजन कर ले ठोक जी ठाकुर जी का कृपा से अच्छा संतान पैदा हो ऐसा करके नाभी जी बड़ा भजन की इसके बाद भजन के बाद उसका संतान आदि हुए और ये जो नाभी जो है नाभीिका पुत्र जो है नाभी का पुत्र इसका नाम है ऋषभ नाभीिका पुत्र ऋषभ देव ऋषभ जी भगवान ऋषभ भगवान ठाकुर जी का अंश में आया ऋषभ जी भगवान ये जगत में आए आये इसलिए इस, इस जगत में बहुत सारे शिक्षा आदि देने के लिए आए ऋषभ जी महाराज ऋषभ जी महाराज का इतना पावार था इंद्रोजी ने वर्षा नहीं दिया वर्षा नहीं दिया तो जगतवासी बहुत कष्ट हुआ तो ऋषभ जी बोले कोई चिंता नहीं अपना पावार के द्वारा वर्षा कराया इंद्रो को दरकार नहीं ऐसा करके वर्षा कराया इंद्र स्पर्धा करके वर्षा किया नहीं तो ऋषभ जी हंसते हुए जुग माया के द्वारा और जनाबो में बिष्टि कराए चलो क्या कर सकता तुम बाद में ये भी अपना संतान आदि हुआ और मेरू देवी अपना पत्नी के साथ का श्रम में चले गए सारे नर नारायण भगवान का भजन किया जितना सारे बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ इनके जिंदगी देखो सारे समय वक्त होने पर ये लोग जंगल में जाते थे जंगल में जाके भजन सुनो और रहना क्या रहना है तो जीवन तो रहेगा नहीं जीवन तो आज नहीं तो कल छूटने वाला है तो रह के क्या करे पहले का नियम ही ऐसा था वेदों में ऐसा ही विधान है कि मैक्सिमम 60 ईयर्स 60 साल तक रह सको उसके बाद बस संसार को छोड़ के चलो भजन पूरा एकदम ऐसा करके ऋषभदीप जो जो है ऋषभदेव तो जी बड़ा शासन बड़ा बड़ा सुंदर पालन किया पूजा सब उसके बाद ऋषभ जी का जो है सौ पुत्रो हुआ एक सौ पुत्रो एक सौ पुत्रो ऋषभ जी का हुआ और ऋषभ जी जो है ये पुत्रों को कुछ उपदेश देना चाह सुंदर उपदेश जो जगतवासी के लिए बड़ा फायदादायक है इतना बड़ा उपदेश है ऋषभ जी का ऋषभ जी उपदेश सौ पुत्रों को सामने बैठा, बेटा सब बैठ जाओ। बैठा कर सुंदर उपदेश की इतना सुंदर भारी उपदेश की वो उपदेश हमारा सामने शिक्षा बन के रह गया भागवत जी महापुराण में ऋषभ दुबाचो देखो बेटा ये जो जड़ शरीर है ये कोई पशु का माफिक शुअर का माफिक भोग करने के लिए रहे कामिकांचन भोग करो ऐसा लिए शरीर नहीं दिया गया तुम्हारा शरीर दिया गया इसलिए तुम्हारा कर्मफल को भोग करो और यह शरीर का द्वारा भगवान का भजन करो कर्मफल मतलब पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसका फल तो तुम्हारा तुम को ही भोगना पड़ेगा हैं जीवात्मा जितना कर्म फल का विस्तार करता है ये जन्म में अगले जन्म में ऐसे ऐसे करते चले उसका फल तो उसको ही भोगना पड़ता है किसी को नहीं अवश्य में भोक्तव्यम की कर्म सुबह सुबह कर्मों का जो फल है जिसका फल उसको ही भोगना पड़े ठाकुर जी बोले हम क्या हम तो तुमको संसार नहीं करने बोला तुम अगर रो रो के बोलेगे ठाकुर जी का पूजा हम नहीं करेंगे ठाकुर जी मेरे को इस मुसीबत में ठाकुर जी बोले हम तेरे को कौन मुसीबत में गिरा हम तो तुमको मुसीबत में नहीं भेगा तुम तो अपना कर्म फल के धारा हम तो बोला भजन करो आ जाओ ऐसा करके बुलाया नित्यानंद क्या करते नित्यानंद ऐसा एक चक्र देखा ऐसा गुरुजी जी बोलता सब बद्ध जीवों को बुला रहे जीवों को बुला रहे आ जाओ मेरे पास मैं पार लगाएंगे वह आ नहीं रहा है नित्यानंद प्रभु गौरंगमा को ऐसा करके रखा है और नित्यानंद प्रभु तो कमिटमेंट किया प्रतिज्ञा किया जीवों के सामने जीवों के सामने एकदम प्रतिक्ञा कर दिया बद्धजीव के सामने प्रतिज्ञा करके रखा है जो तुम लोग भजन करो हम पर लगाएंगे हम तुम लोग पर लगाएंगे प्रतिज्ञा करके रखा है नित्यानंद बोलिए इधर जो है अथो बाराम बो बोधित रन दाय लगे क्या बोला नित्यानंद उसकम में है ना है है तो नहीं नहीं है थो व स्वस्वार लगे द टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइंग विथ मी तुमको पार लगाने का पूरा जुमा हम ले लिया प्रतिज्ञा किया लेकिन एक काम करने पर अथो व स्वस्वार बुधि दायो मोई लगेत मोई लगे द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइंग विथ मी हम पार करें जितना सारे जीव है लेकिन एक काम कर हमारे किन्निया लहो भज गौरोहरी हमारे किनिया लहो भज गौरो करोगे नहीं करोगे तो क्या होगा तो खाते पीते रहो सोते रहो और क्या होगा क्या होगा बोलो नहीं करोगे जो प्रभुधान सरस्वती कृष्णा सुंदर कीर्तन में बताया गौरांग को भजन करो गौरांग का भजन करो लेकिन कोई मानता नहीं नायम देहो, देहो भाजाम निलो निलोके कर्हते बीरभुजा जे तपो दिव्यं पुत्र काजे काये नम शुद्धेद यस्मद्रह्म सोक्ष महत्दारा विमुक्ते मो द्वार यश तम संगी संगम महात्मास्ते समचि प्रशात विमनव सुधबोजे महा समचि प्रशांत विम्न्नवृद साधबोजे महान व्यक्ति कौन है इसका व्याख्या देखो नायम देहो देहोभाजम निर्लोके कष्टान कामान अर्ते बीर भुजाम जी बीर भुजाम भोजी जो सुकर है उसको भी भोग मिलता है जगत में भोग मिलता है वो भी शुक्री का संग करता है करता नहीं सुकर शुकरी का संग करे बंदर बंदरी का संग्रह करे तो तुम्हारा क्या उन्नति हुआ भाई बोले सुकर जनी में भी भोग है भोग नहीं है अष्ट अष्ट अच्छा अच्छा विष्ठा अच्छा, अच्छा, मिलेगा ही तो भोग है। अच्छा अच्छा विष्ठा मिले और नरक में रहे यही भोगे तो ये तुम्हारा शरीर जो है ये, ये भोगों के लिए नहीं दिया गया नायाम ना अयम देहो देहो भा निलोके कष्टान कामान अर्ते बीर भुजम जे बिष्टा भोजी शुक्र जो भोजन वो रमन करते रहते इसका लिए ऐसा तुम्हारा शरीर नहीं है तपो दिव्यम पुत्र का जैन सत्यम शुद्ध सत्यमा जो ठाकुर जी है इसका भजन करो तपो करो भजन करो तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्यम है बोले देखो हे बत्सो तपस्या ही मात्र तो उत्कृष्ट पथ है जेतु तो इसके द्वारा अंतरात्मा का शुद्धि हो जाते हैं ऐसे तो हरिनाम के ऊपर शुद्धि का हरिनाम ही तपस्या सबसे बड़ा तपस्या ये, ये हम बताया जब ही हम इसको बोल रहे अब आपके बोले महाराज पहले बताया हरिनामी सबसे बड़ा तपस्या हरिनाम अगर वास्तव ले ले सकोगे तो आर शुद्ध होने के बाद अनंत सुख मिलता है ये अंतकरण शुद्ध हो जाए अनंत रूपी हरि का संबंध हो जाए अनंत देव का साथ तो अंतरात्मा क्या होगा सुखी बन जाएगा भूमोई व सुखम नाल पे सुखमस्ती नाल पे सुखम अस्थि भूमोई व सुखम उपनिषद नहीं है ना जागोबल को का साथ मैत्रियो मुनि मैत्रियो मैत्रियी पत्नी का को कायनी समझा रहे एक दफे सारे संपत्ति वो है सारे दो पत्नियों में बांट बांट दिया ऋषि और जाके प्रवज्ञा सन्यास लेके चलाया सन्यास जाने के लिए तैयार हुआ तो पत्नियों ने दो पत्नी है बताया सामी ये जो संपत्ति आप दे रहे हो जितना सारे धन संपत्ति आपने जोग जाग जो करके कमाया ये संपत्ति हम लोगों को दे के जा रहे हो क्या ये संपत्ति के द्वारा वो अमृत मिलेगा वो अमृत मिलेगा क्या स्वामी को पूछा साहेब बोला ना अमृत मिलेगा नहीं स्वामी को पूछी तो पत्नी पर आप जो संपत्ति दे के जा रहे हो क्या ये संपत्ति के द्वारा अमृत मिलेगा अमृत मिलने वाला है जो अमृत बोले नहीं ये अमृत तो मिलेगा नहीं तो हम क्या करें जेना हम न अमृत मू थे तेना हम जिन संपत्ति तुम हमको देना चाहते हो इसके द्वारा अगर वो अमृतमय वस्तु को हम प्राप्त तो ना कर सके तो वट इज द यूटिलिटी क्या करें हम उस देखें जेना हम न अमृत मशु जिसके द्वारा हमको अमृत नहीं मिलने वाला वो लेके क्या करे आपके संपत्ति आपका पस ऐसा भूमा पुरुष अनंत तो, भूमा पुरुष अनंत तो देव के साथ जब तक आपका संबंध ना हो जाए तो जीवन जिंदगी बेकार है नंगापन जो है जीवो का अंदर जो नंगापन है जो अभाव है कभी भी बीतने वाला नहीं है आज ये अभाव समाप्त हुआ काल वो अभाव पैदा हो जाएगा तीसरा दिन वो अभाव फिर ये अभाव को पूर्ति कर दो चौथा दिन दूसरा अभाव पैदा अभाव ही अभाव जगत जो है इसमें अभावी अभाव कोई पूर्ति नहीं होने वाला कभी एक तो पूर्ति होने वाला एक ही चीज है वो ठाकुर जी का चरण अमृतमय अनंत पुत्र लोगों को जाए स्वतः पुत्रों को ये समझाया और देखो बेटा महत व्यक्ति का सेवा करना दोस्त नहीं देखना महत व्यक्ति को, को दोष नहीं देता वैष्णव का गुण ही गुण है दोष नहीं है कवि लेकिन इसमें भी दोष है आदमी पकड़ता है ना महोत्सेवाम दारो माहु विमुक्ते विमुक्त दारम जोशीतम संगी सम्यक्ति का सेवा करो बेटा तो तुम्हारा मुक्ति का दरवाजा खोल जाएगा फटाफट जल्दी खुल जाएगा <coughs> महोत्सेवाम दारो माहु विमुक्ते माहु मैंने बोला जाता है महोत्सव आपका मुक्ति का दार है आ तोमोदार क्या है योषित संगो महोत्सव दारो माहु विमुक्ते तौमोदारम जोशितम संगिसम, समित संगो और जोषित संग जो करता है उसका संग जो इतने चौत्र में दोनों है ज्योतिष संगो और जोषित संगो जो करता है उसका संग दोनों ही खतरनाथ खत, है उसका संग करो तो आपका सब बनास सेवा विमुक्ते विमुक्त द्वारम जोशी संगी संगम और तमोदार खुल जाएगा अबार जोशी संग करोगे जोशीष का मतलब कामिनी जोशीत कांचन जोशीत प्रतिष्ठा जोशी जितना सारे ये गौड़ी और सिद्धांत बाजार में नहीं है किसी जगह जितना कामिनी जोषित करो कांचन जोषित करो जो कुछ भी कामिनी कांचन जित प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठा भी जोशित है जिस विषय में आपका भोग बुद्धि आ जाएगा वो जोशित है प्रसाद में अगर भोग बुद्धि हो गया वो भी डेंजरस है हम अच्छा अच्छा पुछाना का रसा खाएंगे हम मालपुआ खाएंगे तो इसकी डेंजरस हो जाएगा नहीं करना है गुरु वैष्णव परीक्षा लेते हैं कि मन में क्या है बोले ये कर वो कर देखिये उसका मन क्या है मन में परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में अगर पास हो जाए तो जिंदगी भर उसको रख देता है अपना सामने हृदय में मोड़ते दम तक उसको छोड़ता नहीं माधव बिंदु छोड़ा ईश्वर बुरी बात को छोड़ा नहीं खिलाया पिलाया कितना जतन किया सारे ऐसा करके बोले बेटा सुनो महत तो व्यक्ति का लक्षण क्या है महान तो समचितता प्रशांत पहला बात तो यह महत व्यक्ति का हृदय जो है समचित्व है समान चित्त भेदभाव किसी का अंदर नहीं फिर भी शिष्यों को समझाने के लिए जड़ जगत में ये बंधन के कारण ये मुक्ति के कारण ये बताना पड़ता है नहीं तो मुक्ति कैसे होगा इसे तुलसीदास जी बोला ना उसका व्याख्या किया पहले भी थोड़ा वो, सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कैला का छूटे जब आग करे प्रवेश अगर गुरुजी भेद बताए ये तदवस्तु है ये तुमको बंधन में डालने वाला सावधान ये तुमको मुक्त करने वाला तो इसमें गुरुजी का समबुद्धि नहीं है होता क्या है गुरुजी अगर अपना दृष्टि से देखा कि इस शिष्यों का अंदर ये शिष्य का अंदर ऐसा कुछ चीज है जिसको हम कीपा करे कीपा का आधार है किपा का आधार पता हम किपा करे तो किपा रख सकेगा तो गुरुजी इतना शिष्य है गुरुजी जानता है किसका धंधा क्या है इतना हजारों शिष्य हुआ लेकिन इनमें गुरुजी का दृष्टि है कि सबका ऊपर किसका द, किसका बुद्धि क्या है अगर किसी का हृदय देखे इसका हृदय बड़ा सरोस है इसका हृदय में हमारा यह विज्ञान है ये रख सके ये जो तो तत्व विज्ञान है रस है उसका जो पात्र है बहुत अच्छा उसके हृदय तुम बोलोगे गुरुजी उसको बहुत प्यार करता है क्या करे तुमको प्यार करे तुम बुद्धू हो तुम तो मानोगे नहीं तुमको तो देना चाह गुरुजी तुम तो लेने के लिए तुम्हारा पात्र नहीं है क्या करे तुमको तो कोशिश क्या गुरुजी जी बहुत बार देखे उसका बुद्धि जो है विषय में जा रहा है तो गुरु क्या करे गुरु तो क्या करे एक उपनिषद का कहानी सुन लो इंद्र महाराज स्वर्ग का राजा इंद्र जी महाराज और जो विरोचन है विरोचन द्वित्व दानो का राजा है विरोचन है दोनों ने ब्रह्म विद्या लाभ करने के लिए बृहस्पति जी महाराज का पास गया बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति का पास गया बृहस्पति जी ने दोनों को बैठाकर एक साथ ये ये इंद्र बैठा है या विरोचन बैठा दोनों को बैठा एक ही साथ गुद्धि बैठकर ब्रह्म विद्या का उपदेश किया ब्रह्म विद्या को उपदेश देने के बाद इंद्र को पूछा तुमने क्या समझा ब्रह्म विद्या वो एक तरह का व्याख्या किया और विरोचन जो है अलग किस्म का व्याख्या किया एक ही साथ दोनों को समझाया सब कुछ हुआ लेकिन संस्कार के विभेद के कारण दोनों का संस्कार ये उसूर है, ये असुर है यु देवता है दोनों का संस्कार अलग होने के का कारण गुरु जी का एक ही गुरु का एक ही टाइम एट ए टाइम साइमल्टेनियस सिखर लेकिन दोनों पर दोनों किस्म का बुद्धि आ गया तो इसमें गुरु जी का कोई दोष है क्या गुरु वोला को दोष नहीं दोष तो है नहीं ना एक ही विचार एक एक व्यक्ति का एक एक लगता है ब्रह्मा जी का पास द्वित्व दानव और मानव जो है मानव जो है मानव दो इत्योदान सारे ब्रह्मा जी हम लोग थोड़ा हम लोगों को थोड़ा उपदेश उपदेश दे दो ब्रह्मा जी ने एक अक्षर में उपदेश दिया एक अक्षर देवता लोगों को बोला देवता जी बोले कुछ उपदेश तो दे दो जैसे हमारा जिंदगी चले तो बोला दो। दो बोला द एक शब्द बोले, दो मतलब दो मतलब क्या है दो के द्वारा वो लोगों का अंदर में क्या बुद्धि आया दमन असुरों आसुर जब जब गया उन लोगों को बोला दो एक ही बात बोला उसको बोले दो का मतलब क्या है दो का मतलब क्या है वो उसका अंदर में हृदय से प्रेरणा के समझाया इसका नाम है दया तुम असुर हो दूसरे पर दया करना सीखो तो तुम्हारा असुर भाव जो है वो मिट जाएगा। असुर लोग जो है ऐसे बच्चा लोगों को हम देखा हमारा जो समय था पिता माता ने बच्चा को दे ये सन्यासी उसको दान कर थोड़ा दे दे इसको प्रैक्टिस कराते थे आजकल के जमाने में पिता माता और बच्चा फ्लैट फ्लैट में घुस गया और लॉक कर दिया ये तुम है सब एक साथ एक बच्चा है सामी बस लॉक कर दिया फ्लैट को पहले ऐसा नहीं था खुला खुला था उसमें क्या होता कोई अगर साधु संन्यासी ऐसे कोई भक्त आए बच्चा जा भिक्का दे क्या भिक्का दे क्या और भिक्खा दिलाते ऐसा तो उसको दो बोला तो मतलब दया सीखो दया सीखते तुम्हारा अंदर में जो असुर भाव है वो चला जाए दया के द्वारा तो असुर तो जाएगा ना दया दिखाओ और मानव लोग जो, जो गया तो मानव लोग को क्या बोला मानव को दो दोला बोले वो भी दया दो दोला अब क्या समझे देवता लोग सजा की दमन ये सजा दया अब मानव जो है मानव जो है हर वक्त बंधन में जाता है सुरुक तो बंधन में है ही किसका बंधन नहीं है बोलो किसका बंधन नहीं है देवता से लेकर चेती तक सबका गीता में बोला है आप ब्रह्म भूवना लोक का पुनरावर्तन है अर्जुन है अर्जुन ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सब साइकिलिंग ऑर्डर में घूम साथ रहा है किसी का निश्चयता नहीं क्या करे तो मानव जाति जो है वो कौआ का जैसा कौआ जानते हो कौवा कवा इधर गया एक टुकड़ा मिला एक काठी मिला उसको लेके आया घर में वहां एक चीज मिला एक काम काया का आया का संसार में लग वो उठा के ले आया कौआ जैसा करता है ना ये उठा के लाया सारे कचरा को भर दिया घर में टीवी मोबाइल ये सब सब है वो भी आर सब कुछ है सारे जो कुछ है सारे लेके कचरा भर दिया ये कचरा भर दिया बूका बॉक्स सब कचरा भर दिया तो कवा जैसा है दुनिया में कुछ भी मिले तो उसको लेके बड़ा काम देगा वाशिंग है एक लेके आया अरे वाशिंग तुम्हारा हाथ क्या हुआ करो कपड़ा को मतलब मशीन के अंदर दे दिया घुमा दिया बस वॉक होकर निकल आए इतना लेजी बन गया आदमी यहां तक भी हम लोगों का जमाने में जो ब्रेन चलता था आप विचार करके देखो इतना किसी को इतना बड़ा हिसाब दो कैलकुलेटर यूज करे लेकिन उस जमाने तो हम लोगों का उस जमाने तो नहीं था कैलकुलेटर तुरंत ब्रेन का कंसेंट्रेशन ऐसा फट कर दिया और चाइना में तो ऐसा है बच्चा लोगों को हिसाब के लिए ऐसा हिसाब है इतना बड़ा वाला एट डिजिट टेन डिजिट, मल्टीप्लिकेशन दिया जाए एक मिनट में कर देगा बच्चा पांच साल का बच्चा कितना ट्रेनिंग देता है पांच साल का बच्चा इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन सब कुछ मूव कर देगा फटाफट टेक्निक है उसका टेक्निक है उसका जो कह रहे हैं वो टेक्निक है हमारा भारत में नहीं होता कंसेंट्रेशन अब कंसेंट्रेशन नहीं जा चिट्ठी लिखवा में बंद हो गया चिट्ठी लिखने का कितना फायदा है जानते हो चिठी लिखना शुरू करो तो तुम्हारा अंदर भाव आएगा चिठी लिखने का साथ साथ तुम्हारा भाव आएगा ना उसको ये लिखे लिखते लिखते तुम्हारा फिलोसॉफी दर्शन बदल जाते हैं लेकिन आज कल लोग हेलो बोलो बास हो गया काम खत्म का दर्शन नहीं है कुछ किसी का पहले कितना सुंदर था एक एक चिट्ठी लिखो लंबा चौड़ा इसमें शास्त्रों का विचार आता है करा बहुत कुछ आज कुछ नहीं है आदमी जो दिन पे दिन जो डिपेंडेंट होते जा रहे है मिशिंग का ऊपर और उसका जो हृदय का जो वित्तीय है एक्टिविटीज है वो ए, उसका ऊपर रास्टिंग गिरते जा रहे मानो जैसे मर्चा पैसिव होते जा रहा है बहुत खतरनाक है इतना खतरनाक है कि मत पूछो हम लोगों के जमाना में झूलन करता था होली रचाता था खेलता था सब अब बच्चा क्या करे खाली पढ़ाई करो खाली पढ़ाई करो खाली पढ़ाई करो और बच्चा का ब्रेन क्या होगा खाली पढ़ाई करो कुछ नहीं और ऐसा है सुंदर बता रही कि दे महान्तो जो महान्ती व्यक्ति जो है उसका समचित्ता रहे समचित्त हर वक्त समचित्व तो समचित्व मतलब यह नहीं है कि भेदभाव गुरुजी को बोलना पड़ता ये जो देव आदमी लोगों को बोला दान करो दो बोला जो आद, मानव जाति गया ब्रह्मा जी को बोला थोड़ा उपदेश दे दो वो उसको भी दो बोला एक ही शब्द बोला बोले का मतलब बोला उसका दान उसका उसका तो कौवा का मनिक स्वभाव है आके सब इकट्ठा करे घर में और तो दान करना शुरू कर दो दान सब दान कर दान करते करते अनुभव हो जाएगा ये जीवन जिंदगी कुछ भी नहीं सारे दे दो रामचंद्र जी जो है रामचंद्र जी का कहानी आए देखोगे पूरा तमाम सब ब्राह्मण वैष्णव को दान कर दिया आपने तो जैसे नौकर जैसा है ब्राह्मण वैष्णव को उत्तर दिशा दक्षिण पश्चिम पूर्व सारे दीक्ष करके राम जी बोले हम आप लोगों का गुलाम है हम सेवा करने के लिए बैठे सब आप लोगों का ही है दे, देखा हुआ उधर लिखा हुआ है। तो कैसा सिखाया है कृष्ण भगवान द्वारिका में रहते हुए सुबह में उठ के सब किया हम बोला था उसके बाद दान दक्षिणा दान करना सीखो दान करो हमारा हमारा हमारा ऐसा मत बोलो बंधन का कारण मुझे अमेरिका में एक दफे रिसर्च हुआ था टेलीफोन एक्सचेंज में अमेरिका यूएसए में बोले कौन सी शब्दों टेलीफोन में सबसे ज्यादा व्यवहार होता है कौन सी शब्द <laughs> कौन सी शब्दों जो है जो सबसे ज्यादा यूज होता है तो उधर सर्वे किया गया कि उधर मैं और मेरा मी आई मी ये सब ज्यादा तो ये बंधन का कारण है ये जो है गुरु जी का तत्वज्ञानी पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है तुम गलत समझ रहे हो तुमको देने के लिए बैठा हुआ है तुम्हारा दिल नहीं है तुम्हारा इच्छा नहीं तो क्या करे इसलिए गुरु जी क्या करता है सत शिष्यों का हृदय का अंतर वो जो भक्ति का जो संपत्ति है वो रख देता जैसे शेल बामन गुस्वी महाराज का अंदर शेला परम केशव देव गुसाई महाराज रख दिया अब इसलिए हम लोग मजा करके बोलते हैं केशव अधीत हो बामन रूप हो अब वो कोई लोग गुस्सा हो जाता केशव केशव जी महाराज जो है बामन रूप से आया इतना सिद्धांत तगड़ा केशव गुस्वी महाराज के जो सिद्धांत है बामन गुस्सा महाराज का कई लिखा हमारा ग्रंथों में किसी किसी जायगा दिया बहुत सारे हमको बहुत अच्छा लगा पैसों पेशव में आज का विचार एक ही है एक ही तो होगा अगर गुरु है अगर शिष्य है तो विचार एक ही होगा शिष्य अगर नहीं है तो वो एक नहीं होगा विचार अलग हो जाएगा देखना विचार कर गुरुजी का साथ गुरुजी का हृदय का साथ जो शिष्य टोटली हार्मोनाइज कर सका अपना हृदय को पूरा मिला दिया पूरा एकदम हारमोनाइज कर दिया वही उसी का नाम शिष्य है उसी का नाम शिष्य है जो गुरु का साथ हृदय को संपूर्ण मिला दिया उसका नाम है शिष्य और जो शिष्य जो है वही गुरु है जब तक गुरु नहीं हो पाओगे तब तक गुरु का सेवा नहीं बन पाएगा गुरु सेवा करने का पहले तुमको गुरु होना पड़ेगा जो गुरु है गुरुत्व तो, गुरु जी का गुरुत्व तो को समझता है वो खुद गुरु है गुरु हो कि गुरु सेवा होता है नहीं तो पहले करोगे आधा सेवा होगा नाइन्टी परसेंट होगा एट्टी परसेंट होगा जितना परसेंटेज आपका परफेक्शन वो हो उतना होगा लेकिन हंड्रेड परसेंट हो नहीं सकता पक्का जब खुद जब गुरु बन जाओगे तब तो वो गुरु का सेवा होगा गुरु बनके गुरु सेवा जैसे देवता का और्चन पद्धति मिलेगा देव भूत्वा देव मर्चे देवता का पूजा करोगे पहले तुम दिवा हो देवता हो जाओ देव भाव लाओ अंदर में नहीं तो कभी भी होना संभव नहीं कि तुम्हारा लेवल लहक है गुरु वैष्व भगवान का लेवल जो भी है तो महान्तोन महांतोस्त, महान्तो सम्ता प्रशांत समुचित का व्याख्या किया सारे जीवों का प्रति समदर्शन रखने वाले और प्रशांतवा कृष्ण भक्त निष्काम अत शांत यहां प्रो लगा दिया प्रो अपो अपोअु जो है उपसर्गो इसमें प्रशांत प्रकृष्ट रूप शांत हो गया माने कामना वा का कोई गंदगी तक नहीं है ये है महान तो जो वैष्णव है गुरु है उसका लक्षण है प्रशांता बिमन नबह मतलब उसका कोई क्रोध नहीं है क्रोध कहां से आता है हिंसा से अपना काम का अपना कामना जो है उसका ऊपर कोई बाधा डाले तब तो क्रोध आता है अगर गुरुजी बोले मार एक थप्पड़ मारे तो गुरु जी का क्रोध है क्या गुरु का क्रोध है गुरु जी अगर बोले एक थप्पड़ मार दे है? बोले शासन किए शिष्यों को तुम्हारा बोले गुरु जी का इतना क्रोध है ये क्रोध नहीं ये तो लीला कर रहे क्यों शासन ना करे बच्चा को बाबा का शासन बच्चा कैसे कैसे आगे चले बच्चा को पिताजी शासन ना करे चैतन्य महाप्रभु का जो बच्चा चैतन्य महाप्रु गौर लीला कर तो जगन्नाथ मिस्रो को कोई देवता ने आकर सपने में आया हे मिस्रो किसको शासन करते हो जानते हो कौन है तो मिस्रो बोल कोई भी हो मैं पिता हूं वो बच्चा है बच्चा को शासन करना पड़े भले नित्य सिद्ध ज्ञान है इसका परापर अखिलेश बोले कुछ भी हो चाहे भगवान हो नारायण हो कुछ भी हो अब मेरा लड़का है मैं तो मारू थप्पड़ मारू मेरे बैठा हूं हे बैठ बातशल भाव है नंदो महाराज क्या करता है मारता है ना गोफा जा मेरा खरम को लिया खरम को लेके माथा में ऐसा ऐसा गोफा तो आप बोलोगे ठाकुर जी ठाकुर जी खड़म लेके आ रहा है हाँ कि क्यों नहीं करे ठाकुर जी के साथ आपका दोस्ती बन जाए ना तो, तो कुछ नहीं करे सब करे क्या कुछ नहीं करे ये कृष्ण ही है नारायण नहीं करेगा ये कृष्ण है तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है सब कुछ देखोगे दशम सुंद आ रहा है अभी प्रशांता प्रशांता तो वह जिसका अंधे कमन बस सुना क्या गंदगी तक नहीं जैसे हिंगूर हिंगूर अगर किसी पात्र में रख दो तो छह महीना आठ महीना बाद उस डब्बा को खुलो फिर भी गंध आएगा हिंगू का आएगा नहीं हिंगूर रखो कपूर रखो तो ऐसा जो गंध है ये भी नहीं रहना चाहिए जब तक ये गंदगी रहे तब तो ठाकुर जी नहीं मिलेगा प्रशांत हो गया विमन मतलब जिसका अंदर काम ही नहीं है तो क्रोध कैसे रहे है धैतु विषाण पुंगजाते संज्ञात संज्ञात काम काम क्रोधो कुर, कामांत क्रोधोभिजात काम ही नहीं है तो क्रोध कहाँ से काम क्रोधोभिजात क्रोधात भोहो सनमोहत आत्म विभ्रम हैं उसके बाद तो पतन हो जाता है क्रोधात भवती सन्मोह सन्मोहात्ति विभ्रम सिभ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशक प्रंसत ऐसा चेन वाइज है तो बेमन इसका जो महापुरुष है उसका कोई क्रोध नहीं रहता क्रोध दिखाता है शासन दिखाता है ऐसे क्रोध नहीं है बिल्कुल विमन नुहद हो श्रोहित साध बोझे सुद किस को बोल जाए विदाउट एनी इंटरेस्ट किसी का साथ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी अंतर में इच्छा है ये जितना सारे आदमी सबका मंगल हो जाए क्या लेना देना है हम तो कभी देखा ही नहीं है लोगों को देखा लेकिन हमारा इंदर हृदय में हंड्रेड परसेंट भागवत लेकर बैठा हो सबका मंगल हो मेरा इच्छा है लेकिन ये डिपेंड करे आप लोगों का आधार का ऊपर मेरा इच्छा में मेरा हृदय में इतना इच्छा है कि सारे गौड़ी मठ का जो वर्तमान गौड़ी समाज का जो हालत है सारे सुधर जाए लेकिन हैरान की बात है सारे मेरे को दुश्मन समझता है मैं दुश्मन नहीं हूं दुश्मन वो लोग अपने आप ये सब कर रहा है हम सोचता है कि गौड़ी समाज का जो वर्तमान अवस्था है टोटली चेंज हो जाए कोई भी आदमी अपना फायदा के लिए ठाकुर जी का भागवत व्याख्या ना करे चैतन चैतन सारे ब्रह्मा जी का जो प्रतिज्ञा था जगत का मंगल के लिए करो बोला था ना एक वर्ड उठाकर जगत का मंगल के लिए कथा करो नहीं तो ये कथा तुम्हारा फांसी का फानना बन जाएगा तुम भागवत व्याख्या किया ना तुम शास्त्र व्याख्या किया ना तुम्हारा फ का फंदा बन जाए आज नहीं तो कल देखोगे मर के रहोगे ऐसा ना करो एक एक शब्द ऐसा आचरण के द्वारा पुष्ट शब्दों को उच्चारण करो जैसे सबका मंगल हो जाए उसमें भी अगर किसी का नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते कोशिश किया तो ऐसा है सुहीद हो जो बिना कोई इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं फिर भी सबका मंगल हृदय से बांछा करता है सब कोई का मंगल हो श्रदो साधजी वही साधु है और सुंदर बोला महा महापुरुष का संगो बताया इसके बाद सुंदर बताया कौन ऋषभ जी बोले सुंदर बताते हैं जेबाम से किसो हृदारेश देहाशु गृहेशुयात्म मतसु न प्रीति लोके जेवा महीशे कितसौदार जौनेश्तिकवा महीशे किित सौ हृदा था जौनेशु देहांभरेश गेह सुजायात मुज रातु नौपरीत युक्ता जबोदार था चलो के ये जीवन में ये जीवन जो आपका पास आया है जिंदगी आया है और ये जीवन में अगर आपका मन जेबा मोशे की तो सौरदार था जेबा मई से की तो सौहिदार था हम जो शुद्ध सतमाय भगवत तत्व तो है में लगन लगा के हम में भजन लगन लगा के बैठा हुआ जो है प्रीति प्रीति अगर बन गया है हमसे तुम्हारा मन अगर हमसे लड़ गया है अर्थात प्रीति बन गया है जेवा बा मोई जे बा मोई ईशे मोई जो ईशे मोई हम जो ईश तत्व तो है शुद्ध सत्यमा हमारा साथ जिसका प्रीति हो गया जे बाई हो गया सौहार्द मतलब प्रति स्थापन किया है उन लोगों करिए तो संसार में जो जनेशु देहा मरवार्थ केशु देहारो शरीर और शरीर का साथ जोड़ा हुआ देहों को पालन करने का संसार पालन करने का दे जनेशु देहा जनेशु देहम भरोकेशु देहम भरोकेशु मतलब शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो विषय है इन लोगों का विषय ज्यादा आस्था नहीं रखने वाला है ऐसे तो करते हैं संसार में क्या कहां करे गेह सुजात में जरा सी नौ प्रति युक्त संसारिक विषय में ज्यादा प्रीति नहीं रखने वाला प्रीति तो ठाकुर जी के साथ हो गया नहीं रखने वाला और किसी भी हालत से अपना जिंदगी गुजारा करे किसी भी हालत से हमारा शरीर चले ऐसा व्यवस्था करे और इसका कई श्लोक हम पढ़ के जा रहे हैं जल्दी जल्दी करें, काल काल सुबह जल्दी जल्दी करना पड़ेगा जल्दी होता नहीं व्याख्या करें तो कैसे दो चार श्लोक बता दिए उसका बात बंद करें नूनम प्रमा तो कुरुते जो इंद्रियो प्रीत आ न सात आत्मनोय ऑसन्द आस दवस्तावदोधया तो यिज्ञा सवात्मत परा पराभवो तो यिज्ञासी तो आत्मत्यं जब तक आपका अंदर में आत्मजिज्ञासा ना आए तब तक करोड़ों जन्म अनंत जनम घूमते रहो जब तक क्वेश्चन आया कौन हूं मैं कहां से आया सॉरी छूटने के बाद कहां जाए ये तब तो जब तक ना आए तो ये तो आपका बंधन दशा टूटेगा नहीं हैं, भले पराभवस्तावधबोध या तो यावन न जिज्ञासम तत्व त्मो तत्व का जिज्ञासा जब तक आपका हृदय में ना आया तब तक ये सोचो कि आप बंधन में ही रहो आराम से कुछ नहीं होने वाला कि आपको बंधन में डालने वाला क्रिया को जो भी कर्म क्रिया कर्म का विस्तार करोगे यहां तक भी तुम पुण्य कर्म करोगे ना तुम बोलोगे हम पुण्य कर्म किया ये भी तुम्हारा बंधन ना तो पुण्य करो ना तो पाप करो भक्ति करो मेरा बात समझा कुछ पुण्यकर्म जो है वो भी मत करो आप पाप कर्म ये भी मत करो दोनों ही तुम्हारा फांसी का पन बंधन कर्म तुमको स्वर्ग में ले जाएगा इधर उधर ले जाएगा फिर बंधन ठाकुर जी मिलेगा ना फिर खीने पुण्य पुण्य कर्म करते पुण्य पुण्यकर्म करने के बाद गीता में बताया खीने पुण्य मतलब विषंति तुम्हारा पुण्य जब खीण हो गया जैसे फाइव स्टार होटल में गया जितना तक इधर पैसा है उतना तक रहो बाद में बिल नहीं चुका धक्का देके निकाल देगा धक्के लगाकर रहने देगा नहींने नहीं देगा पैसा नहीं है तो जाओ ऐसा ही स्वर्ग लोग में जब आपका पुण्य कर्म खत्म हो जाए तो दान पुण्य क्या सब कुछ गया स्वर्गो में चला गया वाह कितना सुंदर जगह लेकिन कहाँ तक रहोगे कितना दिन तक खीने पुण्य मत रकम बिशन और फिर धक्का लगा दिए धक्का लगा के फेंक दे आपको महाराज दो मिनट रहने दो दो मिनट एक सेकेंड भी नहीं जाओ भागो अगर बोलोगे दो मिनट रहने दो दो मिनट तो दूर बात है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहने दो तुरंत उधर से धक्का लगा लगाकर फेंक दो तो स्वर्ग लोग भी अनस्टेबल है ब्रह्म लोग भी अनस्टेबल है कोई भी लोग चौदह भवन में किसी भी जगह आपका शांति नहीं मिलने वाला एकमात्र भगवान का चरण प्राप्ति कर लो उसमें ही शांति है तो पाप और पुणो दोनों का ही हिसाब जो है फेंक के रखो जैसे शुरुआत में बताया ना ये तैग भी त्याग भोग भी तय तैग भी तय क्या तय करोगे तुम तैगी बन के दिखाओगे तुम्हारा कुछ है ही नहीं इस जगत में क्या तुम्हारा है बोलो तुम जो तैगी बनोगे ये भी अहंकार है ये एक किस्म का बड़ा अहंकार हम तैगी है क्या तय किया तुम्हारा शरीर है यह भी तुम्हारा नहीं है तुम क्या तय के तय किया बोलो ये शरीर तुम्हारा ये तुम्हारा नहीं तुम क्या तय हमने तय किया अब अच्छा किया तय तेक किया तैगी भी बनने का कोशिश मत करो भोगी भी बनने का कोशिश मत करो सिर्फ भक्त बनने का कोशिश इस करो इसको अंग्रेजी में बोला ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट फॉर द सेवा ऑफ श्री कृष्ण अर्थात दुनिया में जितना सारे वस्तु आपका नजर के सामने आ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे वस्तुओं को किसी तरीका से बुद्धि लगाकर भगवान का सेवा का व्यवस्था कर किसी भी आपका पास है एक उदाहरण दे दे मोय है असुर है मोदानव असूर नहीं है मोय दानव तो है मोय को कृष्ण भगवान कैसे सेवा में लगाया मैदानव को कैसे सेवा में लगा जा बिल्डिंग बना एक बिल्डिंग बना दिया वो जो हस्तिनापुर है और इंद्रपोस्तो इंद्रपोस्तो बनाया कौन है इंद्रपोस्तो इंद्रप्रस्थ कौन बनाया इंजीनियर कौन था अरे कुछ नहीं बोलता कुछ जानता ही नहीं बुद्धू है <laughs> इंद्रप्रस्थ कौन बनाया यही बनाया इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ का प्रसाद आदि सब ये मैदानों का एक नंबर इंजीनियर है देवता लोगों में भी ऐसा इंजीनियर नहीं है इतना टॉप मोस्ट इंजीनियर और बना दिया पूरा <laughs> मैदान तो सेवा में लगा दिया लगा दिया ना लगा दिया कि नहीं तो लगा दिया ओसुर तो बुद्धि वाले जो है उसको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ यू कैन एंगेज तो अच्छा है एक गुरु वैष्णव तो चालू है उसका जो असुर बुद्धि है उसको ओसुर सेवा में लगा देती जा कम से कम किसने के लिए असुर काम कर कोर्ट में जा इधर बाजू वाला से मामला किया जा तो बेटा थोड़ा तो केस को फाइल दे के आ तो उसको वही सेवा में लगा दे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवा हो गया मटकाई ही इसीलिए हम लोग भगाने का हम, हमारा किसी को भगा दो ऐसा बुद्धि हमारा नहीं है हमारा दुख होता है जब ये लोग गुरु वैष्णव को दुश्मन समझता है इससे बढ़कर दुख, दुख हो नहीं सकता गुरु वैष्णव को दुश्मन क्योंकि सच्चा बात बताते सच्चा कहे तो मारे लाठा झूठा जगत बुलाए और गोरस गली गली फिरे सूरा बैठल बिकाये तुलसीदास जी बोला तुम दारू का जो पात्र है लेके पूरा छोटा सा एक गोली में बैठ जाओ कहा दारू पीने वाले सब उधर दारू बिक्री हो रहा है चल चुल्लू खाए कहा चला जाएगा बाबा लेकिन दूध खीर लेके घूमा खीर लेने वाला कोई है? आजकल का आधुनिक जो लड़का तो है मॉडर्न लड़का अरे दूध कौन खाए अरे दूध ही तो खाए क्या खाए हम तो दूध ही पीते रहते हैं अच्छा लगता है ऐसा ही है विचार तो अभी समय हो गया काल सुनोगे अच्छा सुंदर से विचार सुनोगे आज ये विचार काल बहुत सारे विचार हैं सुनोगे उसका बाद जड़ो भरत का कहानी उसके बाद पंचम स्कंद छोड़, छोड़ के सस्तो स्कंदो पकारना ही है और कोई उसमें क्वेश्चन नहीं कृष्णो त्वीय पाद पंकजो पंज अद्वैव मन मे विशतू मनसराज हंस प्राण प्रयान समय कौफवात कंठावरोदनम विधु भजनम कूथस्ते भजन कूतस्ते वाचकृश्य कृपा सिंधु पतितान पावन बिष्णव्यो न